प्रभु की पंच तत्व की षट गोस्वामी वृंद की श्री दामोदरदास गोस्वामी पाद की सब संतन की सब भक्तन की सब वैष्णवन की रज रानी की यमुना महारानी की आप सबन की जय जय श्री राधे जय जय श्री रा शिक्षेखर रास रासेश्वर रसमंडलास रस नायक रस विनायक रस मोहन रस ललित रसधीलासी रस रस रस रस रास रासेश्वरी के प्राणेश्वर श्री राधरमण देव की असीम अनुकंपा सू हम सभी श्रोता गण वैष्णव गण, गोपियों का कथामृत पान करने हेतु गोपियों का प्रेमामृत प्राण करने हेतु कथा कथामंडप के समस्थित हुए हैं आज भगवतीय है कृपा से श्रीमद भागवत की साप्ताहिक यज्ञ का चतुर्थ दिवस है श्रीमदभागवत की परंपरा अनुसार कथा तो अनवरत गोपी गीत पे ही चलेगी पर कुछ कृष्ण जन्म के पद कथा के उपरांत हम ठाकुर के जन्म का भाव धारण करेंगे मधुरया गिरा उधर की बात नहीं करूंगा सीधे टॉपिक पर हे कमल नयन संबोधन दिया है पुष्कर जी की जो नयन है वे कैसे हैं कमल के समान अब प्रश्न होता है कमल के समान है तो कमल तो खिलता है तो वो खिल के कितना बड़ा हो जाता है तो ठाकुर जी के कमल नयन जो हैं वो हैं कितने बड़े करणांत दीर्घ नयनम नयनाभिरा ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं भगवान श्री कृष्ण के भगवान श्री राम के श्री राधा रानी के हाँ, श्री जयदेव देव पाद भी गीत गोविंद के अंदर इस बात की चर्चा करते हैं भगवान के नेत्र कितने बड़े हैं करनांत ये जो है ना हमारे तो यहीं अटक गए हैं ठाकुर जी के कान तक जाते हैं पीछे तक कर्णांत कर्णांत दीर्घ छोटे नहीं है पीछे यहां तक जाएंगे कर्णांत दीर्घ नयनम नयनाभि रामम हे कमल नयन तुम अपनी मधुर मधुर वाणी सु बोलकर बड़े बड़े बुद्धिजीवियन को ज्ञानियन को ज्ञान भटका देते हो बुद्ध मनो गया तुम बड़े अपनी मधुर मधुर जैसी वाणी बोलते हो उससे बड़े बड़े तपस्वी मुनि बुद्धि जीवी जितने लोग ज्ञानी हैं उन सब की भी बुद्धि भिड़ जाती है तो हमने भी आपकी वही वाणी सुनी थी और उसी को सुन के हमको भी मोह प्राप्त हो गया हम हम भी सब कुछ भूल गई तो हे वीर विधि करी रिमा वीर तो हे वीर हम तुम्हारी दासियां हैं और अब हम तुम्हारे अधरात का पान करना चाहती हैं क्योंकि हम तो मरी जा रही हैं उस मोह में इतनी मीठी मीठी बात सुनकर तो हमारे लिए बस एकमात्र औषधि है फिर से जीवित होने की ठाकुर जी बोले क्या है बोले अधरामृत का पान ठाकुर जी कैसे अपने नैनों से श्री राधा रमन नुकीले नैन भेदे ब्रज जो नमन कल न परत मेरी सजनी का दिवस कारन भेद रहे हैं तो होश ही नहीं है ब्रज ब्रजयुप्तियों को हृदय पर जब आंखों का कमल नयन का जब तार लगा ना जब तीर लगा ना तो होशी नहीं है अब आ, कि वो कह रही है हे सजनी एक सखी दूसरी सखी से कह रही है हे सजनी मुझे तो पता ही ना आज दिन है कि रात है रही है मैं तो घायल पड़ी वही का दिवस का चंद्र सखी जी ने क्या भरा टोना है कोई जादू तेरी भरोन में तेरा तो हसन औरों का मरण तू तो जरा सो और लोग के जाएं। बस जान हाथ से खोना है, क्या खूबी हुन बयान करूं मैं यह सुंदर श्याम सलोना है श्यामा सखी प्राण धन जीवन ब्रज का तू तो खिलौना है नयना विरामम विष्करे क्षण तो ठाकुर जी ने ऐसा क्या बोला जो गोपियां कहती है मधुरयागिरा वलबू वाक्य ठाकुर जी तुम्हारी वाणी जब से हमने सुनी है इत, कौन सी वाणी मधुर वाणी मधुरया मधुरया गिरा लगुवाक्य ठाकुर जी मैं इन्विटेशन दे के बुलायो हो रास करने के तय सब गोपियन को रास के बुलाया हो तो रास के, तो के, तो के पास आई गोपियां तो ठाकुर जी ने कही स्वागतम वो महाभाग महाभाग्यवतियों आओ तुम्हारा स्वागत है ठाकुर कह रहे हो है ठाकुर किसको महाभाग्यवान कहता है भागवत के आधार पर तो तीन लोगों को महाभाग्यवान कहा है पर गोपियों को तो बड़ा प्रेम से महाभाग्यवान कहो श्री सनातन गोस्वामी पात तो यह भाव देते हैं चंद्र लेखा गति ही श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं कि ठाकुर जी एक दिन राधा रानी के पास गए राधा रानी बैठी हुई ठाकुर जी को मन में भयो मैं, मैं कछू बोलू इनको हे राधे तुम कठोर हो तुम हृदय से या तो बहुत कठोर हो जाओ या तुम अपने हृदय से बहुत कोमल हो जाओ तुम अपने हृदय से बहुत कठोर हो जाओ या तुम अपने हृदय से बहुत कोमल हो जाओ परंतु तुम ही मेरी प्राण हो जिस प्रकार चंद्र किरण के, के बिना चकोर पक्षी की कोई गति नहीं है चकोर जो पक्षी होता है वह चंद्रमा से ही अमृत ग्रहण करता है तो जिस प्रकार चकोर पक्षी की और कोई भी गति नहीं है चंद्र किरण के अलावा ठीक उसी प्रकार मेरी भी कोई दूसरी गति नहीं है कल मैया पूछ रही हम अपने पति देवन को अलग से कथा सुनाओ कन्हैया की कहा है मैया आज अभी बैठी ना है उन्होंने कही वो पति देवन को अलग से कथा सुनाओ कि ठाकुर जी कितनी प्रेम भरी बातें करे राधा रानी सो कि सीख ले और कठोर कठोर वाणी निकाले हमारे ताई तो मैंने भी अभी सोच रहे हूँ कथा करते करते कि मैं जा इस श्लोक को लेके अपने घर पे टांग लाऊ हमारी भार्य को नाम राधिका गोस्वामी और जा मैं तो कही रह गए कठोरा भवृदीवा तुम कठोर बोलो या मृदु बोलो तो के। प्राण के बसीराधिकाण तो भैया आप अटके भाई हमारे ठाकुर बहुत उस्ताद आदमी है सौ करोड़ अन्य संभाल लो आसान काम है कहा रोज नित्य नहीं करोड़न से पालो पड़े गीत गोविंद के अंदर श्री जयदेव कवि भगवान की अलग अलग गुणों की चर्चा करते हैं तो एक चतुर चतुर्भुज नाम में दशम सर्ग के अंदर आपने चर्चा करी है वदसी यदि यदि दंतरुचि कौ मुदी वसी यदी, हाँ, यदी हे राधे किची तुम तुम थोड़ा सा बोल दो कठोर बोलो हा मृदु बोलो कुछ भी अच्छा बोलो बुरा बोलो गाली देनी हो गाली दो कोई परेशानी मान करके बैठी हुई है राधा रानी नहीं करनी है तुमसे ठाकुर जी हाथ जोड़ के नीचे खड़े हुए हैं आदि किंच रुचि कौदी राधा रानी जैसे मनी मन मैं क्यों बोलू मेरे बोलने से क्या हो जाएगा चाहे कठोर बोलू या मृदू बोलू अच्छा बोलू या बुरा बोलू बुरा बोलने से क्या हो जाएगा दंतरुचे कौदी हरती दरती मेरा मतिघोरम ठाकुर हाँ जी कहते हैं तुम जैसी कुछ बोलने को होगी ना तुम्हारे ओस्ट खोलेंगे और उसमें से तुम्हारे जो दांत है ना दांत वो तो बड़े बड़े अंधकारों को नष्ट करने वाले हैं इतना उजाला निकलेगा और जैसे ही अपने तुम मुख को खोलोगी और दांत दिखेंगे तो जैसे राधा रानी पूछ रहे तुम्हारे संग क्या होगा बोले हर ती मेरा मेरे हृदय के अंदर जो विरह के कारण अंधकार हुआ पड़ा हुआ है जो विरह के कारण जो मेरे हृदय के अंदर अंधकार हुआ है और कैसा अंधकार है मत घोरम कुछ दिख ही नहीं रहा है समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि तुम मान करके बैठी हो माननी तो हरती उसका हरण हो जाएगा स्फुरधर सीधवे तब वदन चंद्रमा स्फुरधर सी धवे तब वन चंद्रमा हे राधा रानी तुम्हारे अधर पर ना सुधा है सुधा तुम्हारे अधरों की सुधा जैसे यहां गोपियां कह रही है ना कृष्ण से कि हमें क्या पीना है अधर से सिधुना तुम्हारे अधर की सुधा को पीना है अमृत को पीना है प्यास को पीना है इसमें बहुत नशा है बड़ा नशा है और यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा है कि तुम्हारे ओष्टों में अधर सुधा भरी हुई इन अधरों में सुधा भरी हुई है अमृत भरा हुआ है और तब वदन चंद्रमा आपका मुख कमल है और उस मुख कमल पे परंतु उस पूरे मुख कमल का जो अमृत है ना या इस पूरे वदन का जो अमृत है ना वो तुम्हारे अधरों पर ही बसा हुआ है रोच यतु लोचन चकोरम रोचय अरे भैया रोच यतु लोचन चकोरम और जैसे चंद्रमा की तरफ हमेशा चकोर पक्षी देखता ही रहता है उसकी सुधा सिंधु से कुछ अमृत की किरणें प्राप्त हो जाएं इसी लालसा से ही हमेशा रहता है तो मेरे कन्हैया राधा रानी सु कह रहे हैं कि जैसे आप तो चंद्र हो परंतु सुधा जो है वह आपके अधरों पर ही बसी हुई है और मैं चकोर पक्षी की तरह से आपके अधरों को ही देख रहा हूं कि आप बस उस अधर सुधा का पान करा प्रिय चारुशीले श्री जयदेव गोस्वामी प्रिए चारुशीले मुंचमयी मानम निदानम सपदी मदनानलो दहति मम मानस देहि मधुपानम हे राधे हे चारुशीले हे राधिके हे प्रि हे प्राणेश्वरी हे रासेरी हे जगतेश्वरी हे भारतीश्वरी आप अपने अधरों का पानक, पान मधुपान करा दो जिससे मेरा प्रेम विरहक से जो मेरा हृदय जल रहा है आ, वह शांत तो हो जाए क्योंकि अब जी नहीं जाता है राधा रानी बोलने बड़े चतुर हो पहले कहते हो कि बस एक बार बस मुंह खोल दो गंदा बोलो या अच्छा बोलो बस भूखोल दो उसी से अंधकार चला जाएगा और फिर कहने लगे कि नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं तुम्हारी अधर सुधा भी चाहिए तुम असीम भूषणम तुम असीम भूषणम तुम असीम भूषणम अरे तुम तो मेरा भूषण हो आभूषण हो मैं तो तुम्हें श्रृंगार करके अपने पूरे मैं तुमसे ही हूं मेरे आगे तुम ही लगती हो तुम्हारे बिना मेरी कोई गति ही नहीं है तुम तो सीम भूषणम राधा रानी बोली अच्छा हमें बाहर लटका के रखा हुआ है तुमने आभूषण बना के लटकाया हुआ है हमें तुमसी मम जीवनम अरे ना ना ना, ना, ना, ना ना ना बाहर भी हो और अंदर भी हो हा बाहर भी हो अंदर भी हो मेरी तो जीवन आधार तुम ही हो तुमसी मम भूषणम तुमसी मम जीवनम तुम मम भव जलधीरतनम जैसे किसी सुनार को रत्नाकार को सुनार को सुनार का काम है भाई नगों में रत्नों में रोज क्रय विक्रय करते रहना पर कभी कभी उसके पास एक ऐसा नग आ जाए जो बहुत दुर्लभ हो तो वो बहुत खुश हो जाता है वाह मेरा तो जिंदगी सफल हो गई है काम करते हुए कि यह दुर्लभ नग की प्राप्ति हो गई जो किसी के पास नहीं है खुश होता है ना नग वैसे ही बड़े कम मिले इतने सारे नकली मिले उबा में भी असली और असली में भी इतना दुर्लभ जो किसी के पास ना हो तो बड़ा खुश हो जाता है तो भगवान श्री कश कह रहे हैं अरे राधा रानी मैं इतना खुश हूं कितना खुश हूं हा बोले तोमसी मम भव जल जल अधि रत्नम जैसे किसी रत्नाकार को उसने समुद्र में गोता लगाया और लगाने के बाद उसे वह बहुमूल्य है जो किसी को भी ना मिल सकता हो जीवन में वह वाला रत्न उसको मिल गया भवतु अनुर मैं तो हाथ जोड़ के खड़ो गए हूँ तुमसे सतत यही अनुरोध कर रही हूं कि तुम बस मेरी अनुकूल बनी रहो मुझसे गुस्सा मत करो मन मत करो तत्रा मम हृदय मति यत्नम भगवान कह रहे हैं मेरे जीवन का और कुछ काम है ही नहीं मेरे हृदय का कुछ काम है ही नहीं है भगवान देखो विष्णु जी को काम तो धर्म की स्थापना है परंतु भगवान का क्या काम है भगवान का हृदयस्त जो एक एकमात्र काम है इसके अलावा और कोई दूसरा काम ही नहीं है उन्हें कुछ करना ही नहीं है क्या काम है एक काम तत्र मम हृदय मती यत्नम मेरे जीवन का बस एक ही कार्य है कि तुम मुझसे कभी मान मत करो तुम मम भूषणम तुम मम जीवनम क्योंकि तुम तो मेरी आभूषण हो मेरे हृदय हाँ और मेरा एकमात्र जीवन हो कुछ बोलो तो सही कुछ कहो तो सही दंतरुचि कौदी एक बार मुख को खोल दो और खोलने के बाद अपनी उस गंध पंक्ति को दिखा दो दंत कांति। पूछना पड़ेगा राधा रानी कौन सो वालो टूथपेस्ट यूज करे सफेदन की सफेदी वही में है ठाकुर के हृदय के कारेपन को भी दूर कर दी हो जाए दातन के कारोपन दूर ना हो ठाकुर के हृदय को कारोपन भी दूर है जाए स्थल कमल गंजनम ममा हृदय रंजनम किसी सरोवर में खिले हुए उस स्थल कमल को भी पराजित करने वाले मेरे हृदय की शोभा को बढ़ाने वाले राधा रानी बात नहीं कर रही है बोले हमें बात ही नहीं करनी है हमें कुछ मुही नहीं खोलना है कहा ये सब हमारे सामने लेके बैठे हो बोले स्थल कमल गंजनम ममा हृदय रंजनम आप यहां के स्थल कमल की शोभा को पराजित करने वाली और मेरे हृदय की ठाकुर जी की हृदय की शोभा किससे बढ़ती है भगवान के हृदय की शोभा किससे बढ़ती है हमारे घर की शोभा साधु संतों के आने से बढ़ती है विभा ना भयो तो भार्या आने से बढ़ती है शादी है जाए तो बच्चों से बढ़ती है पर ठाकुर जी के हृदय की शोभा किससे बढ़ती है हृदय तो घर है ठाकुर जी के हृदय की शोभा किससे बढ़ रही है स्थल कमल गयनम मम हृदय रंजनम जन तरंग पर भागम राधा रानी ये आपके जो चरण कमल है ना वो मेरे हृदय की शोभा को बढ़ाते हैं और यह है प्रेम वृद्धि दे कराते हैं जनित रति रंग पर भागम आपके यह जो युगल चरण हैं यह युगल चरण मेरे हृदय में प्रेम की वृद्धि कराते हैं भ्रणमसण वाणी करवाणी चरय वयम सरस लसदा लक्त करागम राधा रानी बोले मेरे चरणों को इतना प्रेम कैसे कर रहे हो आज का गयो? राधा रानी आज्ञा दो तो मैं तुम्हारे चरणों पे अल्ता लगा दू अपने हाथों से राधा रानी जानती है आज्ञा दूंगी तो मुंह खोलना पड़ेगा मुंह खुल गया तो दंत दंतपंती दिखेगी दंत कांति दिखेगी दंत कांति दिखी तो ठाकुर जी का जो घोर विरह के कारण अंधकार छाया हुआ है वो दूर हो जाएगा और राधा रणी चाहती नहीं है तुमसीम भूषणम तुमसीमम जीवनम आप तो मेरी प्राण प्रिया हो कितो प्यारो प्यारो बोले तुम्हारा पति बोल सकेगा कि आओ तुम्हारे चरण मेरे हृदय को जीवन है आओ मैं तुम्हारे चरणन ने अपने सिरोधार्य करू पाये प्रेमसू अल्ता लगाऊं तुम बोलो अरे राम आज तो सूरज कहीं और से निकलो है ऐसो मीठो मीठो बोलने वालों पति मिल जाए तो महाराज सब कछु छोड़ के बी से विवाह कर ले कोई सही बात है ऐसा अगर कोई मीठो मीठो बोल दे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राधा रानी वो पक्की है मीठे में तो कमी ना है जिंदगी भर मीठो ही खाय माखन भी अकेले ना मिश्री के संग के ही खाय बोले शशि मुखी तब भाती भंगुर ब्रू युवजन मोह कराल काल सर्पी क्या बात करी गजब की कि हे शशिमुखी आपका जो चेह, चेहरा है ना वो चंद्रमा के समान है शशिमुखी। आपका जो मुख कमल है चंद्रमा के समान है और उस पर ये जो आपने भाव बना रखी है ना कराल काल सर्पी हाय राम बड़े भयंकर काल के सर्पों को बैठा दिया है गुस्से में बहुत तड़ जाती है ना चढ़ जाती है जैसे राजा रानी में पूछ रही हो देखो हमें तो तुम्हें मारना तो है ना है। किसी किसको बुलाए तुम्हें बचाने के लिए अरे किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है क्यों अरे काल सर्फ डने टस लिया है तुम मर जाओगे तुम घायल हो, हो तुम स्वयं ही कह रहे हो मुंह में पड़ चुके हो हम तो मरने वाले हो और मैं तो नहीं चाहती हूं कि मैं किसी का बद अपने सिर फैलू राम राम राम राम राम मैं तो हाथ जोड़ू तुझसे क्या उपाय है कैसे बचाऊं तुझे करने का मुझे ये द्वली दवाई मिल जाए हाँ। कौन सी जो आपकी अधर की सुधा पर अधर की सुधा है जो अधरों पर विराजित है ये बस, बस पीने को मिल जाए ये दवाई है औषधि है ऐसे बड़ी कोई औषधि नहीं है ये बस पीने को मिल जाए अरे ये मेरे विष को काट देगी ये काल सरत का जो विष है ऐसी मीठी मीठी बात कोई कर सके पति मधुर या मनो क्या बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के भी मन को मोह में डालने वाले भगवान के मधुर वचन है सोचो बड़े बड़ों के डाल देते हैं जो तो अनपढ़ गोपियां हैं गवार गोपियां हैं इनके बुद्धि को का वह हो गो ये तो राम राम करके बैठ गई ठाकुर जी ने जरा से बोलो जी भाई मैं फ्लैट है आज तक किसी ने ऐसे प्यार से बोलो ही ना हो तार गुणे कोकिल लौ जाए विद्यापति कहते हैं कोकिल का जब जन्म होता है यहाँ संसार में आती है तो आने के बाद कोकिल कुहू करके बोलती है तो उससे समस्त संकार संसार मोहित हो जाता है कि वाह कितना मधुर बोल रही है परंतु वह कोकल भी जब भगवान श्री कृष्ण की वाणी को एक बार सुन लेती है वो हाथ जोड़ के विधाता ब्रह्मा के पास जाके कहती है क्यों पैदा करके भेज दियो जब इंसल्ट करानी थी तो तार बुणे कोकल लो जाए बोले वो भी लज्जा खाके हाथ जोड़ के बैठ जाती है मैं कहा बोलू आज के बाद जी मधुर है इन्हीं को ही बोल दो और अब तार लेके आ जाए महाप्रभु कहते हैं कहो सकी की कौन उपाय इतना बोलते हैं इतना मधुर मधुर बोलते हैं सब मुंह में पड़ जाते हैं बड़े से बड़ा व्यक्ति महाराज मुंह में पड़ चुका है बोले कहो सकी कि कौन पाए, ए भी ना पाए तृष्णा मोरी जाए कन्हैया भी नहीं मिलता है और प्यास से हम खुद ही मर जाती हैं। इतना मीठा बोलने में अब वो मीठा बोलने में तो एक बार हरिदास जी श्री गोविंदास जी गोविंद पे मिले, जी को देखा, मधुर मधुर, है अच्छा अरे भैया कालो कालो कन्हैया का मच्छर बन के आयो है हाथी ना आया आएगा <laughs> कन्हैया की वाणी कैसी है अरे सब मधुर है बबुआ अधरम मधुरम ये तो गाय लो यारे या तो आनंद आ जाएगा ये तो तुम्हारो पद है जीवन का अधरम मधुरम, बदना मधुरम। नयन मधुर हसीता व मधुरं मधुर अतिपतेर किलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं k okay. खेलम मधुरम मधुर आदिते रखिलाम मधुरम गोपी मधुर लीला मधुरम यक्षम मधुरम भोक्षम मधुरम खेल मधुर मधुर सुधे रख मधुर भोगोपा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 मधुरा मधुरा रिरा मधुर सब कुछ मधुर है क्या नहीं आप वाणी तो बहुत मधुर है इससे और मधुरतम कुछ नहीं है जैसी ठाकुर जी की वाणी है श्री हरिदास जी बोले शरद पूर्णिमा आ रही है एक दिन जरा वृंदावन आओ ठीक है महाराज आ जाएंगे वृंदावन को नोत्यो दियो और आने के बाद बोली देखो ऐसा है वृंदावन में प्रवेश तो सखी भाव से होगो तुम तो सखाओ तो सखी भाव को धारण धारणा जो है उसको करो और करने के बाद फिर शरद पूर्णिमा की रात्रि को हमारे संग चलना महाराज जैसे ही इस बात को कहा मन में धारणा करी धारणा करके बोले बीच में कुछ मत बोलना हम चुपके से देखेंगे रास कन्हैया आयो भयो है राधा रानी है समस्त गोपियां हैं तो रास से पहले प्री प्रैक्टिस है रही है तो कन्हैया नयो स्टेप सीख के आए होए आज कि देखो आज हम बहुत बढ़िया कछु चीज सीख के आए हमारे गुरुजी ने हमें बहुत बढ़िया नृत्य होए तो राधा रानी खड़ी हुई है गोपियां आदि सबके सब, सब मृदंग साज पे सब पे बैठी हुई है सब अपनी तैयारी कर रहे हैं नित्य रास होता है ना वृंदावन में तो और राधा रानी कहीं है और कन्हैया आज हम नया नया स्टेप सीख के आए हैं राधा रानी कह दिखाओ फिर हम भी जरा अपना हिसाब किताब देखें कि रास में हम तुम्हारे संग कैसे ट्विनिंग करेंगे तो कन्हैया ने बोली जी जो आ गया डंडोत करीब राधा रानी को नृत्य तोन से ही सीखो है नृत्य की शिक्षा नृत्य की गुरु अगर कोई है भगवान श्री कृष्ण की वो राधा रानी है तो राधा रानी सूर्य के सामने महाराज खड़े भय और खड़े होए के ताल दीनी ललिता सखी ने और ठाकुर जी ने नृत्य करना शुरू करो तो बा एक कथक को घूमना शुरू कर दियो, फिर करनी शुरू कर देंगे? धम धम धम धम धम धम धम धम घूमे जाए घूमे जाए घूमे जाए जितने घूम ले कथक में उतना ही आनंद आ जाए ताल से घूम रहे हैं और जोरदारी से बहुत तेज घूमे है और घूमते ही जा रहे हैं घूमते ही जा रहे हैं चल रही है बिल्कुल पैर भी बिल्कुल सही पड़ रहे हैं अच्छा हमें तो मालूम न बहुत सारे लोग बोले एक एक ताल पे पैर अगर गलत पड़ गए हो तो नाचनो बिल्कुल बेकार है का बोले भाई अंग्रेजी में वो नाचने के बाद रिहर्सल रिहर्सल चलना है ना शब्द भूल गए हम अंग्रेजी को बेताल बेताल तो है ऑफ बीट तू भरिया तू तभी संग संग्रकू तुझे ऑफ <laughs> बीट ना आज ठाकुर जी ने ऐसा नाचना चालू करो आज ऑफ बीट नहीं नहीं मुझे अच्छा दिखा रहे थे ना घूमते घूमते घूमते घूमते घूमते घूमते और बिल्कुल ताल पे जाके जहां अंतु तो वहीं पर बिल्कुल लैंडिंग भी बड़ी अच्छी हुई वो भी बड़ी जरूरी होए कि रुके तो इधर उधर हिलते नहीं, नहीं। तो इतना घूमने के बाद तो व्यक्ति बेहोश है के जाए लैंडिंग भी वैसी बिल्कुल सीधी भड़क और जैसे ही रुके और रुकने के बाद राधा रानी के मुख से निकला बा और गोविंद ने जब तक तो आज तक जीवन में सिर्फ कन्हैया की बा सुनी हुई राधा रानी की बस बाह सुनी इतने में बेहोश है के गिर पड़े रास समाप्त है गये हो सब कचू समाप्त है गये हो और बाकी बाद जाके श्री हरिदास जी ने पूछी हाँ कौन मधुरतम है किसकी वाणी मधुरतम है तो बोले आज से तो कान पकड़ूं राधा रानी के सामने तो कन्हैया दूर दूर तक टिके पर आज तो राधा रानी रो रही है कन्हैया के लिए क्योंकि उनकी वाणी नहीं तो मोहित करके रखा हुआ है गोपियां रो रही हैं। मधुर या गिरा Well, balguva तो हमारी हमने कल परसों भी बताई एक बात फिर से आज बताएं हमारी जब विवाह की बात चल रही सब जगह तो जो जो छोरी से मिलते तुम्हें क्या अच्छा लगता है बोले जो हसाता है हमने कहीं जोकर करे से शादी कर ले इधर उधर का ढूंढ रही है जो हसावे जो हमें हसावे वो हमें बड़ो अच्छा लगे ठाकुर तो फोकट में हसाए जा रहे हो बिना शादी करे सब मोहित पड़ी वही है सब कह रही हैं। अरे ठाकुर जी तुमने तो बड़े बड़े की बुद्धि फिराए दी नहीं हम तो गवा रहे ने ब्रज की तो यहाँ की ऐसा तो प्रेम है कि गोपियन के बारे में तो कहे पानी में आग लगावे लोग आई यहाँ की भक्ति तो ऐसी है ठाकुर जी डुब डुब के मर जाए चार्य पात कहते हैं गोपिया कहती हैं यही अनंते दशानुगम मोहम्मद ही श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं कि उन सब प्राणियों को स्मरण करके हम मोह को प्राप्त हो रही हैं। हमने जितनी भी आपकी आज तक कथाएं सुनी थी और हम याद कर रही हैं कि आपने जितनी बार भी किसी के सामने कुछ बोला है बस आपकी वाणी को सुन के ही वे वही बेहोश होके मोह में पढ़ के आपका हो गया तो मैं हम सब हम सबकी सब इकट्ठी सब होके वह जितनी भी इस प्रतियां आज तक की रही हैं, आपने कब कब मीठा बोला था हमसे उन सब को याद करके हम मोह में पड़ नहीं अभी स्मरण करके मोह में पड़ रही है और इस मोह के कारण हमें ऐसा लगता है कि यह मोह हमको मृत्यु तक लेके जा रहा है तो हे श्री कृष्ण हे पुष्पे क्षण हे कमल नयन विधि करी विधि करी रेमा वीर हम आपकी दासियां हैं अकिंचन दासियां हैं निष्काम प्रेम की प्राप्ति के लिए आपकी दासी बनी हुई हैं ठाकुर जी पूछे हम तुम हमारी दासी कैसे तुमने हमारा का कर लिया हमारी कौन सी बात मान लीनी? अरे आपकी वाणी सुन सुन के ही तो हम सब काम कर रही है क्या मान लिया था? अरे चीरहरण लीला में जब हमारे द्वारा कुछ अपराध बना और आपने कहा कि बाहर निकल के आओ और सूर्यदेव को प्रणाम करो वरुण देव को प्रणाम करो परंतु सोचो अगर अकेली होती तो कोई गोपी भी जो भी विवस्त्रा निवस्त्रा ही व्यवहार निकल के आए जाती पर हम सब एक संग यमुना के अंदर ही हमने तो सोच विचार भी नहीं करा संकोच भी नहीं करा लज्जा भी नहीं करी कि अरे राम हाँ, हम तो निवस्त्रा विवस्त्रा हैं हम कैसे यहां से बाहर निकले हाँ, सबको संग में निकलना है पर आपकी वाणी से इतनी मोहित हुई आपकी वाणी ने हमको विधि करी अब आपकी दासी बना दिया कि हम यमुना में ठटुर रही थी आपकी तपस्या कर रही थी आप कपड़े ले गए उसके बावजूद भी हम निकलने को तैयार नहीं थीं परंतु आपने प्यार से बोला हमसे देवियों गलती करी है तुमने बाहर आके प्रणाम करो गलती के लिए क्षमा मांगो हम सब कुछ भूल गई और हमने अपने सिर पर हाथ रखा और हाथ रखते हुए हम बाहर निकल के आ गए हम तो विधि करी हैं आपकी दासियां हैं विधिकरी का एक अच्छा भाव दिया है नारायण भट्ट गोस्वामी ने कि यद्वा आत्मा बारे दृष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निध्या इति ही श्रुतियर्थ संपादन कृत रिति वेदाज्ञा यह श्रुति की आज्ञा है कि परमात्मा जब मिले है उसको देखो द्रष्टव्यो उसको देखो श्रोतव्यो उसको सुनो मंतव्यो निध्यासित्व उसका निध्यासन करो उसका अनुभव करो इति श्रुति अर्थ यह श्रुति कहती है इस बात को तो हम तो वेद की बात मान रहे हैं जो स्वयं में आप हम तो आपकी पक्की चेरी हैं हम इधर उधर किसी की बात ही नहीं मान हम तो वेद की जो आप स्वयं हो उसी की बात मान रही हैं उसमें बोला है परमात्मा को देखो भगवान कृष्ण को देखो कृष्ण को सुनो कृष्ण का अनुभव करो तो भगवान हमने आपसे क्या मांगा भगवान आप प्रकट हो जाओ हमारे सामने कुछ अच्छी अच्छी वाणी से बोल दो अपने अधर की सुधा का पान करा दो तो हम वही तो अनुभव करना चाहती हैं हम तो दासी हैं इसी वजह से तो आपसे बारंबार बार कह रही हैं विधि करी रिमा वीर कि आप हमें अपने अधर के सुधा का पान कराकर संजीवन दीजिए यदि कृष्ण आपत्ति करें कि अधरामृत का दान राम राम राम ये तो अध है ये देने योग्य ही नहीं है मैं किसी को अपने अधरों का पान करने ही नहीं देता हूं तो गोपियां कह रही हैं हे वीर वधि करी रिमा वीर हे वीर दया हे वीरा दयावीरा वीरा दान वीरे तुम दयावीरी नहीं हो दानवीर भी हो अब ठाकुर जी से बड़ो दानी कौन जालंधर की पत्नी वृंदा वृंदा ने कृष्ण चाहती थी कि कृष्ण चाहती थी कि कृष्ण आवे जीवन में कृष्ण भक्ति करी थी क्या जालंधर से प्रेम करती थी अपने पति से पतिव्रता थी ठाकुर जी घर पर बैठे बैठे सोच रहे हैं अरे बड़ा पतिव्रता धर्म अपनाए रही है चेरी चाहिए मुझे तो ही होनी चाहिए मेरी ऐसा पति धर्म तो मेरे ताई होना चाहिए जो कहा जाके जालंधर के पीछे पड़ी वही है चाहती नहीं थी वृंदा चाहती थी क्या बिल्कुल नहीं चाहती थी चाहती हो तो बताओ तो जालंधर से प्रेम करती थी पति व्रता थी एक पति के अलावा किसी पुरुष के पर पुरुष के बारे में सोचती भी नहीं थी ठाकुर हाँ जी ने सोची जा भाव से तू हमारी पतिव्रता बनी वही है वही भाव में ही हम आ जाएंगे जालंधर बन के ही आ गए विष्णु बन के भी नहीं आए जालंधर बन के आ गए और कुछ दिनों के बाद जब महाराज पोल पट्टी खुली तो पोल पट्टी खुलने के बाद वृंदा ने श्राप दिया हम तो तुम्हें चाहती ही नहीं थी कि जाओ पत्थर हो जाओ पत्थर दे लो तुम भक्त तो श्राप दे रहा है भक्त भगवान को श्राप दे रहा है वैसे तो भगवान श्राप देते हैं भक्त भगवान को श्राप दे रहा है जाओ छोड़ो नो नुझे अब तू जैसा तेरह पतिव्रत धर्म है ऐसा धर्म ही तो मुझको चाहिए मैं तो बही में ही कायल है क्यों तेरह वह को क्या दो है चार घड़ी वो चार मुहूर्त चौसठ घड़ी नहीं बत्तीस घड़ी चौंसठ घड़ी चौसठ घड़ी क्या है पूरा बोलो के ऊपर हाँ ठाकुर के ऊपर ठकुराइन चढ़ी चार क्या था चार प्रहर चौसठ घड़ी ठाकुर के ऊपर ठकुराइन चढ़ी जय हो तुलसी की महिमा आए अष्ट प्रहर में चार प्रहर चौसठ घड़ियों पे ठाकुर के ऊपर ठकुराइन चढ़ी तुलसी चढ़ी हुई रहती है तो तुमसे बड़ा दानवीर कौन हो सकता है जो नाम आ आगे उसको भी दे दो बिना सोचे समझे दे दो जो मन में आए वो दे दो अपने आप को दे दिया जालंधर बन गए अरे जाते अपने रूप में जाते नहीं उन्हें तो डर था क्या पता हमें अपनाया कि नहीं अपनाया अपना ही नहीं उसने उसके बाद भी आपने दे दिया तो हे वीर जब आप बिना मांगे इस बहुत कुछ दे देते हो तो हम तो आपसे हाथ जोड़ के मांग रही हैं आप तो वीर हो अधे वस्तु को देने वाले हो जो किसी को भी नहीं मिलती है वो आप दे देते हो श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैत प्रभु को शिक्षा दे रहे हैं तुलसी दल मात्रेणा जलस्य चुलुकेन वा शाल की उपासना करनी है बहुत अच्छा है जैसा में जन के पालियों जेब बर्तन लेके आऊं मैं आरती के तय घंटी लेके आऊं आरती लेके आऊं मोर मुकुट लेके आऊ आऊ होट लगाऊ शाले ग्राम जी पे ए, कुछ भी नहीं करना है तुमको कहा बवाल में पड़ो भे तू हाँ धीरे धीरे तेरी गृहस्ती बन जावेगी जय सनातन गोस्वामी जी मदन मोहन जी घर पे आए गए वो बोले वो वो भिक्षा पुखानो ला ला के हमें से नॉन नमक मसालो सब कुछ निकाल के सूखो सूखो सो लेके दे देते -दे। ठाकुर जी बोले अरे बाबा रे तेरे यहाँ पे आयो तो हूँ रह भी हूँ परंतु सूखो सूखो खिला रहे हो तू तो बाबा ब्रह्मचारी सन्यासी आदमी मैं थोड़ा ही लू कछू मेरे तय तो मुझकू तो खिलाए थे अच्छो अच्छो सो लगे उन्होंने सोची हाँ बात तो सही है भैया अम्बावा जी आदमी ये तो बड़े रसके गया जाके के संग संग नमक लेके आने लगे ले आओ में ठाकुर जी को नोन दे दियो संग में, में धड़ धर, धर के लो ठाकुर जी नोन और पा लियो बच तुम्हे लगे स्वाद नहीं आ रो तो।, तो सनातन गोस्वामी क्या करते थे जो भिक्षा मिलती थी वो यमुना में की रेत में कुंडी बनाकर उसमें जब जल निकल के आ जाता था तो वो भिक्षा को डाल देते थे और उसे ढक देते और अगले दिन जब उसमें से सब कुछ निकल गया नमक मसाले तेल वेल तब तो उसे लेके तब पाते थे आज भी कुछ महात्मा ऐसा करते हैं अभी कुछ ही दिन पहले हमारे श्री गढ़धारी मंदिर के अंदर नारायण बाबा थे के पुजारी थे हमने जीवन भर उनको यही करते हुए देखा भिक्षा मांग के जैसे ही घर पे आते पानी को लोटा लेते वा अंदर डाल देते और सब बाकी जो भी जहां से जो भी मिला है वो सब मिक्स है जाता वा के बाद लेते और सब कछू जितने मसाले वसाले वह बाहर निकाल दिए और जो बचा उसे लेके फिर खाते थे तो ऐसे आज भी कई महात्मा हैं जो ऐसी भिक्षा मधुकरी करते हैं बाबा का शरीर तो अभी 10-15 दिन ही हुए अभी पूरा हुआ है तो कचु दिना के बाद ठाकुर प्रकट है के बोलो मदन मोहन जी बाबा रे नमक से काम ना है, चलो सुखो सुख हो जा रहे हो गले में खरास है रही है कचू घी भी लाके दे दे सनातन गोस्वामी पाद बोले ग्रस्ती फैलवानो चाह मेरी तुझे जो खानो है तू खुद लेके आ जा मैं ना दे रही को पूजा फैलाने का अधिकार नहीं है उपासना तो फैलाने का अधिकार नहीं है ग्रस्त के पास है वैरागी कभी भी पूजा का फैलाव नहीं करे पहले एक कमंडलू और एक झोला चलते हो अब तो लावलस्कर लस्कर चले महाप्रभु का आदेश है तुलसी दल मात्रेणा जलस चुलुकेन वा। चुल्लू भर हाथ में पानी लेना और एक तुलसी दल लेना और ाम जी को दे देना बस उसी में ही विक्रीडीते स्व आत्मनम भक्त भक्त वत्सला उसी में बिक के तुम्हारे पास आ जाएंगे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें ऐसे दानवीर हैं चुल्लू में पानी लेना यो हाथ में से बल्कि कैसे पूजा करनी है हाथ में चुल्लू में पानी लेना है तुलसी दल लेना अर्पित करके ठाकुर जी को पधरा दी और मंत्र बोलते भाई बस हो गया विक्रीडिते स्वमात्मनम मैं बिक जाता हूं मैं स्वयं बिक जाता हूं भक्तेभ्यो प्यो भक्त भक्त की भक्ति पे ही भक्तवत्सल बिक जाते हैं कृष्ण कहते हैं अरे भैया सौ करोड़ गोपियां हैं अधर तो मेरा एक है इतना रस निकले गो से जो तुम्हें दे दू एक भाव सौ करोड़ गोपियां हैं अधर तो एक है कैसे पान कराऊ कैसे सुधा को दू अधर की सुधा को एक एक बूंदी निकाली तो जमुना जी भर जावेगी, बाढ़ आ जावेगी और तुम्हें तो पान करना है एक बूंद लेके प्रसादी मान के ना लेना पान करना है पीना है मेरे अधर में इतनी सुधा कहां से निकल जाओगी निकसे तो बताओ गोपियां याद दिला रही हैं ठाकुर जी को ठाकुर जी रे अपने अधरन पे तुम मुरली धरके जो घंटों घंटों बजाए बजाके के अपनो अधर रस पिलाए रहे हो वो सुधा कहां से आए रही है अरे अधर्म मधुर बास सूखी वही लकड़ी में भाई बांस तो सूखो भयो है ना गिलो हो तो बजेगो का ना सूखो भयो बाज है के लज्जा ही ना है बा भरे रहे जा रहे हो दिए जा रहे हो फूके जा रहे हो अधरण के रस को दिए जा रहे हो तो बाय दे सको तो यहाँ तो सजीवा यह हम सब गोपियां खड़ी हुई है तो थोड़ा थोड़ो पान हनकू भी कराये दो तो। श्री नारायण भट्ट गोस्वामी कहते हैं इतोपि सर्वोत्तम अवधि भूतम अधरामृत पान प्राथयते श्री नारायण भट्ट गोस्वामी कहते हैं कि भगवान जो है वो औषधि रूप में है गोपियां बारम बार यही याद कर रही हैं तुम कर कमल सिर सीधे ही ना श्री कर ग्रह अपने हार रख दो हमारा शीत दूर हो जाए औषधी है चरण मियु शाम हा? आप के चरण कमल औषधी है हमारे हृदय की व्याधि को दूर करेंगे परंतु इतोपि सर्वोत्तम अवधि इन सब के अंदर अगर सबसे बड़ी अगर औषधि अगर कुछ है तभी तो प्र... ये मैं कह कल से कह रहा हूं ना भिक्षु पाद प्रसारिका धीरे धीरे अपनी डिमांड को बढ़ाना गोपियों ने जो कराए अब कह रही हैं का पान। और श्री नारायण भट्ट गोस्वामी पाद कह रहे हैं ये इस वजह से कह रही हैं क्योंकि ये सर्वो औषधि है ठाकुर जी किसी और दूसरे भक्त को कभी भी अधर सुधा का पान नहीं करवाएंगे एकांत भाव का उपासक हो दास्य भाव का उपासक हो सख्य भाव का उपासक हो वात्सल्य भाव का उपासक हो किसी को भी अपने अधरों का पान ही नहीं करवाएंगे कई महात्माओं ने ऐसा भी कहा है ठाकुर जी की नाक के बीच में यहां पे नासा मुक्ता लटको रह है कस्तूरी तलक लटले वक्षस्तले कौस्तुमक्रे वो ये मोती जो है वो लटको में कंकणम सर्वांगनम सुलिम घंटे चा मुक्तावल गोपी स्त्री पर गोपाल ठाकुर कहा जब नासा मुक्ता यह जो है कभी कभी ओष्ट को पान कर लेवे छू छू के लटको दो को ही ये देखो जितने भी है ना ये ठाकुर जी की सेवा में चाहे उनकी बंसी हो हार हो माला हो नासा मुक्ता हो सब आभूषण है वृंदावन के अंदर तो वह समस्त सबके सब, सब राधा रानी ही है एक भाव यह भी है जो ब्रह्मा ने स्तुति के अंदर नौमीडते अब्रबुसे तड़िदम्बरा गुंजा वतन से परिपृक्ष लसन मुखाए वन्य स्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु कि ये सब ब्रह्मा भी है ब्रह्मा क्या है वेत्र है भगवान की लाठी है तो, तो ब्रह्मा जब उपासना करते हुए प्रार्थना करते हुए कह रहा है ना कि वेत्र बोले ठाकुर जी जब टेढ़े हु टेढ़े मैं लकड़ी में हूं उसे तुमने अपनी सेवा में आरोग्य लिया तो मैं टेढ़ा आज आपके चरणन में पड़ो हुए हूँ तो मेरा उद्धार कर दो तो जितने भी देवता हैं भगवान शंकर इंद्र आदि वह भी अलग अलग ठाकुर जी के आभूषण के रूप में है तो नासा मुक्ता यह लटकी हुई मोती यह मोती भी कभी कभी ठाकुर जी का अधरात पान कर लेता है रोज एक जैसो थोड़ी ना मोती पहनेंगे ठाकुर है जो आप मन में आए जो मन में आया वो पहनेंगे राधा रानी या लोभानो है क्योंकि वह श्रृंगार सिर्फ राधा रानी के लिए ही करते हैं तो जैसे भगवान श्री कृष्ण की नासा मुक्ता को देखकर गोपिया कह रही हैं कि आपने नासिका पे विराजित करवा दिया है नासिका के अग्रभाग पर आपने मोती को विराजित करवा दिया है परंतु उस मोती की लालसा को तो देखो कि वह डोलता हुआ उछलता हुआ कूदता हुआ कोशिश करता हुआ आपके अधरामृत का पान करने का बारंबार प्रयत्न कर रहा है परिश्रम कर रहा है श्रम कर रहा है तो हम गोपियां अधरा सिधुना हम भी तो आपकी उस सुधा का अधर सुधा का पान करना चाहती हैं श्री नारायण भट्ट गोस्वामी कहते हैं दुहु कीर्ति परिहाराय अधरातम दाने न संजीव ये कृष्ण बोले मर जाओ अभी मर जाओ तुम कह रही हो ना मैं स्मरण कर कर के मोह में पड़ी भाई हम मरने वाली है मर जाओ मैं बोलूं जीवित ही मत रहो अभी अभी इसी समय आप खत्म है जाओ तो। गोपिया बोली भगवान खत्म अरे मरने के बाद तो मैं ही मिलूंगा ना क्योंकि मैंने गीता में कह रखी है शास्त्रन में कह रखी है मरते भाई जिसको ध्यान हो वही मिले बाद तुम्हें मर जाओ अभी मर जाओ कहे तो टाइम खराब कर रही हो मैं मर रही हूँ मर रही हूँ कभी आओ छाती पर चरण धर दो पे हाथ रख दियो अदर की सुधाए दे दियो पान कर लो हमें जीवित कर दो अरे मर जाओ तुम तो अभी मेरी बलासू गोपी गो रुकी जरा ऐसे नहीं कहेंगे आप रसिका अल्लाद कहती है इस बात को दुहु कीर्ति परिहाराए अधना संजीव अरे हम मर गई तो अब कीर्ति हो जाएगी तुम्हारी की शरणागता गोपियों को अनाथ छोड़कर ठाकुर जी भग गए आए नहीं मरने को छोड़ दिया और कहे ओड दिया तुम शरणागत बताओ मैं आ रहा मर ओड जाओ तो अपनी उस अपकीर्ति को दूर करने के लिए क्योंकि संसारी लोगों को जो नए नए भगत हैं उनको मालूम चलेगा कि हमारी आद्या आचार्य गोपिया भगवान श्री कृष्ण की शरणागति को प्राप्त करने के बाद बारम बार बुलाती रही परंजु ठाकुर बोलो मर के खत्म करो मैं ना आ रही हो तो वह पूजा उपासना भक्ति करना बंद कर देंगे हाथ जोड़ के बोलेंगे जा ठाकुर है तो हाथ से कोई ना पूज रहे हो फिर तुम जाए जाए के गीता के बड़े बड़े उपदेशन देते रहो कोई ना सुने क्योंकि सब एग्जाम्पल देखे हैं कि भयों का है असली जीवन के अंदर तो बोल भी मत दियो अरे ठाकुर जी बोले हाँ या बात तो सही कह रही है अब तुड़ती हो जाएगी मधुर या गेरा भल भागवत तो कहती है कि ठाकुर जी अपनी एक बार जरासी मुख को खोल के एक शब्दी निकालते हैं समस्त देवता जो हैं वे वही मोह में पड़ जाते हैं सूर्य आदि सबके सब मोह में पड़ जाते हैं भागवत में तो बोलने की भी जरूरत नहीं फूक मार देते हैं अगर ठाकुर जी बंसी के अंदर बोलने की भी बात दूर है से फूक मार देते हैं यमुना जड़वत्त हो जाती है गोवर्धन पिघल के तरल बन जाता है गउए महाराज तरण खाना छोड़ देती हैं, और वही गोपियां मोहित होकर ठाकुर जी के पास भागी भागी आती हैं। बोलने की बात दूर है फूक मारने इतना मोहन है उनके अंदर ठाकुर जी आपने मोहित कर दिया है हम सबको अब ठाकुर जी रहो ना जारो अपनी अधरण की सुधा को पान हमकू करवाए दो तो ठाकुर जी ने पूछा ठाकुर जी ने पूछा तुम जीवित कैसे हो फिर अभी तक तब कथा पहले के चार श्लोक में पांचवे में छठे में सातवें में, में और आठवें में, में। देहि ना श्री करक कराथ को अपने हाथ को करकमल को हमारे सर पर पधराए दें जल रोहान नम चारू दया दूसरे छठे श्लोक ठाकुर जी अब प्रकट होके हमको दर्शन भी दे दे तीसरा कृण कुचेश ठाकुर जी अब हमारे वक्षस्थलों पर अपने चरण कमल को पधरा कर हमारे जो विरह जनित ताप है उसका शमन करें और चौथा चौथी प्रार्थना अधर सिधु नया चौथी प्रार्थना अब अपने अधर सुधा का आप हमको पान करा दें। ठाकुर जी ने चारों प्रार्थनाएं नहीं सुनी तब पहले भावार्थ समझे श्लोक का हमारे मस्तक के ऊपर ही है तब कथाम तुम्हारी जो लीला कथाएं हैं, तप्त जीवनम वो हमारा जीवन है कवि भीड़ितम यह सब कवियों ने गाया हुआ है यह सब ब्रह्मा शिव ध्रुव प्रहलाद आदि कवियों ने गाया हुआ है कल्पशाप हम एक एक शब्द को ऊपर देखते हुए चलना कल्प शाप हम इसे सुनने से क्या होता है विशेषण इस जीवन के एवं पूर्व के समस्त जीवनों के सब पापों का हरण हो जाता है श्रवण मंगलम ये बड़ी मंगलमही कथा है श्री मदा मदातम यह श्री को देने वाली है भूवि ग्रणंती भूरिदा जना ऐसे जो भी सब गाते हैं इस कथा को बोलते हैं वह सबके सब, सब सर्वश्रेष्ठ हैं भूरी हैं भूरिदा हैं भूरिदा हैं सबसे बड़ा दान अगर किसी का है तो भूरिदा जना जो गा जना जो गाते हैं क्या गाते हैं आपकी कथा को गाते हैं तब कथाम जो आपकी कथा को गाते हैं हा? वो कथा को गाने वाले जितने भी वक्ता हैं उनके द्वारा जब इस लीला कथा को बोला जाता है उससे बड़ा दान इस संसार में कोई दूसरा नहीं है और उसी दान के कारण हम हम जीवित हैं ये सरलतम अर्थ प्रवेश करेंगे भगवान श्री कृष्ण बोले हमने अधरा तो दिया नहीं तुम मरी क्यों नहीं हो बोले अथा कथम तरही जीवने प्रेम में सुभा अनुभव प्रमाण निर्णिता तत्का महिम वर्णेना गोपियां कह रही हैं प्रेम में अनुभव प्रमाण से हमने जीवन में कई बार आपकी कथाएं सुनी हैं। तो उससे जो हमको अनुभव प्राप्त हुआ है हाँ, कि श्री कृष्ण की कथाओं को सुनकर मन के अंदर एक संचार हो जाता है शक्ति का संचार हो जाता है स्फूर्ति आ जाती है हा कृष्ण हा कृष्ण सो रहे हो कुछ भी करो एकदम जग जाते हैं, कृष्ण की कथा है तो उसके कारण जीवित हैं हम तब कथा अमृतम तब कथा अमृतम ठाकुर जी बोले ये अमृत कैसे है? तो गोपियां बोली जैसे स्वर्ग अमृत रस में तो है परंतु उसको पीने से रोग चले, चले जाते हैं और बल भी मिल जाता है अमृत स्वर्ग का जो अमृत है उसे कोई पीवे तो पीने के बाद उसके रोग भी चले गए और उसे आ, बल भी मिल गया बल की पुष्टता भी आ गई उसी प्रकार कृष्ण कथाम के श्रवण से कृष्ण प्रेम तो मिलता ही है कृष्ण प्रेम तो मिलता ही है उसे तो कहने की जरूरत ही नहीं है और उसके संग संग जैसे हमारे यहां कहें गेहूं बो बथुआ तो अपने आप है जाए तो मुख्य कार्य तो है कि कृष्ण प्रेम तो कथा सुन के मिल ही जाएगा 100 परसेंट मिलेगा और संग में काम क्रोध आदि कोई भी विकार आ चुका हो तो वह भी दूर हो जाएगा और दूसरा काम है ये अमृत है ना तो इसके संग दूसरा कार्य भी है इसका कि कथा का यह अमृत दो वस्तुओं को नाश करता है पहला निद्रा और दूसरा दे त्याग आप बोलो हम तो कन्हैया की कथा सुने सो जाएं। वो इस वजह से सो, सो कि अभी अमृत पूरा हो चढ़े तो सही दवाई पूरी खाओगे तब तो चढ़ेगी तब तो असर दिखावेगी थोड़ी सी खाई आज खाई फिर महीना भर के बाद खाई फिर थोड़ी सी एक आधे घंटा कहीं बैठ के खा नहीं जैसे चढ़ना ना रोज खा पियो इसको इस अमृत को रोज पीना है सत्य बता रही हूं दो चीजें तीन चीजों में सबको नींद आती है माला करते वह कथा सुनते बहे माला करते हुए कथा सुनते हुए और किसी शास्त्र को पढ़ते हुए भागवत जी की बोती खोल लो खोल के मैं बोलू पढ़ो वहीं पर ही ऊँगना शुरू हो जाएगा अनर्थ निप्रतियां ऐसी तभी तो होंगी जब तो बारंबार कथा को श्रवण करोगे बारंबार पढ़ो अभ्यास ही नू कौन ते भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं हाँ अर्जुन कह रहा है मन तो बड़ा चंचल है इसको रोकूं कैसे बोले अभ्यास से तो गोपियां कह रही हैं पहले तो नींद हमको भी आती ही परंतु हमने रोज पान करना शुरू कर दिया और जब से पान करना शुरू करा इस कथामृत का तब से नींद आनी दूर हो गई और दूसरा एक और चीज है यह संजीवनी है इससे कभी मरते नहीं है। तो निद्रा का और देह त्याग ये महाराज दोनों की दोनों का समूल नाश हो जाता है तो कथा साध्य भी है और साधन भी है भक्त को क्या चाहिए? मिलना चाहिए ठाकुर जी मिल जाए ठाकुर जी से क्या मांगो कथा ठाकुर जी कथाध्रुव सबने कथा ही मांगी है द्रुव महाराज भक्ति मुहु प्रभतायि प्रसंगो भूयादन महता ममलाशयाना येना जसोल्वण मुव्यसनम बवाद नेश्य भवदुण कथा पान मक्ति मुहु अच्छा साधुओं का संग नहीं मांग रहे हैं भगवान खड़े हुए भगवान हैं भगवान बोले दुर्भ मांग क्या मांगता है वो, वो कह रहे हैं संग नहीं चाहिए मुझे साधुओं का प्रसंग चाहिए ऐसा संग मिले जो छूटे ही नहीं साधुओं का ऐसा भगवान सामने खड़े हैं भगवान से क्या मांगना चाहिए भागवत के आधार पे तो मैं बता सकता हूं चाहे प्रहलाद हो चाहे नलकूबर हो वाणी गुणानु कथन तो स्वयं इस बात को कह रहे हैं नल नलकूबर और मणिग्रीव जो जीवन में जिन्होंने कबेर के बच्चा बन के आनंद राजभोग लिए और परंतु कचुदिना उन्होंने ठाकुर जी की लीला कथा देख ली नहीं हाँ गोकुल में वृक्ष बनकर ठाकुर जी ने उद्धार कर दिया दामोदर लीला में और उसके बाद प्रकट हुए ठाकुर जी ने बोला बताओ क्या मांगते हो बोले ठाकुर जी बस जीवन में यही मिल जाए कि आपकी कथा सुनते रहें ठाकुर जी से ठाकुर जी को मत मांगो क्योंकि ठाकुर के पास सब कुछ है और एक ही वस्तु नहीं है वो है कथा कथा रसिकों के पास है तो प्रसंग हो भूयान अनंत महताम अमला शेनाम हमें संग मिले किसका संग मिले आपके अमला बिमला महाराज यह जो साधु संत हैं जिन्हें कुछ नहीं चाहिए संसार से जिनकी अविच्छिन्न भक्ति आपके चरणारविंदों में लगी हुई है हमें तो सिर्फ मुझे तो सिर्फ उन्हीं का ही एकमात्र संग चाहिए अच्छा उससे क्या होगा तू हमें नहीं मांग रहा हम खड़े हुए हैं तेरे पास तो मुझे मांगना चाहिए ना इतनी तपस्या करी सांस रोक लेनी प्राणवायु ऐसी स्थिर कर दीनी कि स्वर्ग तक की प्राणवायु रुक गई इंद्र भी महाराज हाय राम सपो के सन में मरो जा रहा हूं कोरोना लग गया है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाओ ऑक्सीजन गिर रही है भागे भागे महाराज सब सूचना विष्णु जी के पास पहुंची कि ऑक्सीजन गिरने लगी ठाकुर जी भागो भागो आए गये हो के पास मधुबन में और मधुबन में आए कहे हाँ लल्ला रे अपनी सांस तो ले ले तूने जितनी सांस खींच ली नी जा पूरी त्रिलोकी के अंदर ऑक्सीजन की कमी है चुकी है और खुद कह रहे ऐसी भक्ति किसी ने आज तक नहीं करी और मैं तो बोलू आज के बाद कोई ना करे और वह पांच वर्षीय ध्रुव जो जिसने उपासना करनी शुरू करी थी सिर्फ इस कारण से कि मैं अधिपति बन जाऊं राजा बन जाऊं त्रिलोकी का और ठाकुर जी बोलने बेटा बेटा क्या चाहिए हमारे तेरे पास तो उसे क्या बोलना चाहिए भगवान राजा बनने के लिए आया था इसी वर्ष से इसी भाव से ही आपकी मैंने यह तपस्या करी थी आप आ चुके हो मुझे राजा बना आप हमारे हाथ में रहोगे ही नहीं हमारे पास रहोगे ही नहीं हमको मालूम है परंतु आप साधु संतों के पास तो रहोगे ही रहोगे उन्हें छोड़ के जा ही नहीं सकते आप तो उनके हृदयों में निवास करते हो तो भूया महता ममला शयानाम जिनकी आपके अंदर निष्काम भाव से प्रीति हो ऐसे साधु संतों का मुझे संग चाहिए येनान ये नान जसोल्वण मुसनम भवाब्देम नेश्य भवदगुण कथाम पान मत्ता क्या होगा बोले महाराज वो आपकी कथा करेंगे कथा और वह कथा का जो अमृत बरसाएंगे ना पान उसका मैं पान करूंगा बारंबार कानन से सुनूंगा आपकी उस कथा को और उससे क्या होगा भगवान विष्णु ने पूछा ध्रुप से बोले मत कहा बस मैं मदोश हो जाऊंगा और उसी से ही इस संसार में जो भवाब्दे इस भवसागर में जितनी भी परेशानियां हैं दुख हैं, उन सब का हरण होकर मैं जलस इस भवसागर को पार कर जाऊंगा कुछ करने की जरूरत नहीं है एक बात बताओ सात दिन के बाद परीक्षित को मरना था तय था वो माला झोली लेके बैठ गयो क्या कन्हैया कन्हैया कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण करने बैठा था क्या माला झोली थी उसके पास माला झोली तो नहीं थी क्या मिला भगवान मिल गए सिर्फ कथा सुनकर सुत दारा अरुलक्ष्मी हाँ। सुतदारा अरुलक्ष्मी पापी के घर भी हो सुत बच्चा दारा लख, पत्नी भार्या लक्ष्मी पैसा पापी के घर पे भी होते हैं हम में और उनमें क्या अंतर है संत समागम हरी कथा हमारे घरों में बस संत समागम होता है साधु संत आते हैं आचार्य चरण आते हैं रसिक आते हैं प्रेमी आते हैं भक्त आते हैं गुरुजन आते हैं हरि कथा हमारे जीवन में हरिकथा है उनके जीवन में हरी कथा नहीं है और तुलसी ये तीन चीजें जो हमें उनसे अलग बना देती हैं, संत समागम हरी कथा तुलसी दुर्लभ होए यह सिर्फ वैष्णवों के पास होगी और किसी के पास नहीं होगी श्री नारायण भट्ट गोस्वामी कहते हैं कथामृत साध्यम इति निश्चितम ये साध्य है यह बात निश्चित करके मान लो इस बात को तब यथा शक्ति तथा कथाया अपिशक्ति रहा और यह मान लो भगवान में और भगवान की कथा में एक परसेंट का भी अंतर नहीं है भगवान में और भगवान की कथा में अणु मात्र का भी भेद नहीं है कैसे माने भागवत पद्म पुराण महात्म सनत कुमारों ने नारद देव को कथा सुनाई थी भागवत की चतु कुमारों ने भागवत जी की कथा सुनाई थी और भागवत की कथा जब समाप्त हुई तो, तो सष्टम अध्याय के अंदर छठे अध्याय में नारद देव कहते हैं कि अध्य में भगवान लब्धहा सर्व पाप हरो हरी ही क्या अध्य, अध्य में भगवान लब्धहा कथा सुनने के बाद वह अपने बड़े भाइयों से कहते हैं अध्य में भगवान लब्धहा सर्व पाप हरो हरि वो भगवान जो सर्व पापों का नाश करने वाले हैं हरि आपने उनको मुझे दे दिया वो मुझे मिल गए मिली तो कथा थी नहीं साहब कथा में और भगवान में अंतर ही नहीं है अणुमात्र का भी अंतर नहीं है कथा मिली तो मतलब मानो भगवान मिल गए हृदय अरु अरुद्यते ता कृति भी शुश्रु तु विस्तर क्षणार्थ अवरुद्धते ती मन में संकल्प हो गया कि हमें कथा सुननी है हृदय के अंदर ठाकुर जी आके बैठ गए और ताला लगाए के अवरुद्ध अवरुद्ध मतलब किसी को रोक दिया हो अब वो बाहर नहीं निकल सकता हो तुम कितनी भी ताकत लगा लो उसके बाद भी वो नहीं निकल रहे वहा फंस गया अवरुद्ध हो जाना हा वह अवरुद्ध ठाकुर चाब ताला लगा के खुद ही ने ताला लगा के और चाबी लेके बड़ा बाहर फेंक दी मैं फंस के बैठ गया निकलना ही ना तुम्हारे हृदय से कथा तो मुझे सुननी है रैदास की कही अब आ गए कहो भक्तमाल के अंदर ठाकुर जी के भक्तमाल का आता है प्रियादास जू गोविंद देव जी जयपुर में कथा सुना रहे थे कथा सुनाई बीच में कहीं विश्राम लेना पड़ा और लेने के बाद जरा कहीं जयपुर से आगे कहीं किसी स्थान पे उन्हें जाना था तो कुछ दिन वहां किसी कार्यक्रम में होके फिर से गोविंद देव मंदिर में कथा सुनाने के लिए आए और आने के बाद बैठे और बैठने के बाद यो बोले अच्छा बताओ आखिरी कथा हमने कौन सी करी थी बताओ आखिरी कथा हमने कौन सी करी थी अच्छा मैं तो बोलू अभी बताओ पंद्रह मिनट पहले मैंने कौन सी कथा करी थी मालूम है महाराज डुबकी लगाए रहे अभी तो लगा दो अब जो इतने आनंद से कथा सुन रहे जयपुर वासी एक महीना तक सुनी और महीना भर के बाद जब उन्होंने प्रिया जी ने पूछी अब जे तो बताओ कि हमने आखिरी कथा कहां छोड़ी थी सब एक दूसरे की बगले झांकने लगे प्रिया जी ने बोले तुम सुनने वाले तो हो नहीं हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं पोथी जी को बंद करे और बोले हम तो जा रहे हैं है गई राधे राधे श्री गोविंद देव ने महाराज आचार्य चरण को बुलाया और बुला के कहा रेदास की कही अब आगे कहो ये छोड़ के गए थे रैदास की कथा तक की हो गई वो रह की कथा अब आगे की कहो महाराज आचार्य चरण भागे भागे आए पोथी जी उठाओ मत ठाकुर जी कह रहे कोई न सुन लो तो कोई परेशानी ना है, पक्को चेहरा सुनने वालों तो मैं ही हूँ तुमने रे जी तक की कही थी अब उसके आगे की कथा श्री हनुमान जी तो महाराज कृत अंजलि अपने मस्तक पर ही मस्तक पर ही अंजलि धर के कथा सुनने के लिए कथा मंडप में आते हैं एक बूढ़ो बाबा रोज कंबल सो उसी ओढ़ के रोज कथा सुनने आए तो एक भगत को लगो हो ना हो जो हनुमान जी है बाबा तू तो कौन है बात ही न करे बस रो तो रहे नीचे कर, -कर मोड़े मोहड़े और कथा समाप्त हो जाए पतली गली से खसक जाए यहाँ आरती है रे कछुए रहे। भाई मतलब ही नहीं वो तो खिसको ये जो महानुभावे इनको लगा आज तो मैं पता लगा के रहूंगा आज सी आई डी बिछाऊ अपनी एक दो बार छोरा खड़े कर दिए ये यहाँ पे कथा समाप्त भाई हनुमान जी पीछे पीछे से चुपके से जानने लगे लड़कर ने जाके खबर दे इतनी बाबा जा रहे होए पर आज तो चाल में बड़ी तेजी है लगना रहे हो बुढ़ाऊ है अच्छा आज आज पकड़ते हैं है महाराज ठाकुर जी बानर है हैं गति से मानवन की कहा इतनी चाल जाए पकड़ लो मैंने पकड़ भी लियो जंगल में अब वो पकड़ो कहा कि वो पकड़ना है रोक रोक रोक रोक हनुमान जी भाग रहे हैं लोही हाथ में आए लोई जैसी खिची महाराज वहां हनुमान साक्षात खड़े थे सिद्ध बनने के बाद दो वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं नाम और कथा भगवत प्राप्ति कैसे होगी नाम और कथा से ठाकुर जी मिलने के बाद क्या होगा नाम और कथा साध्य भी यही है साधन भी यही है हनुमान जी क्या करते हैं तो ही काम करते हैं संसार में सीताराम सीताराम सीताराम या कथा सुनना भगवान शिव क्या कर रहे हैं राम नाम का जब राम नाम का जब भी तो चल रहा है उनका और कथा पार्वती जी के संग कथा कभी ना है। रुके है और उन्हीं की कृपा सुध चाहे महाभारत होए रामायण होए भागवत होए कोई पद्म पुराण हो ए, स्कंद हो ए, कोई पुराण होए सबके अंदर संवाद जरूर दो के संवाद मिलते हैं एक सूत जी महाराज का शौनकादि ऋषियों के संग और दूसरा महेश्वर का भगवान शंकर का पार्वती के संग क्या शंकर जी को कथा करने की जरूरत है वे तो भगवान है क्या हनुमान जी को कथा सुनने की जरूरत है वह तो भगवान के प्रिय दास हैं। नारद या तो वीणा पे ठाकुर जी की कथा करते हुए गुणानुवाद करते हुए चलते हैं नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ना ना करते हुए चलते हैं क्या नारद को जरूरत है कि भगवत नाम ले वह तो साक्षात भगवान के अवतार ही हैं। जरूरत है क्या ना नारद जी को हम तो नाम छोड़ देते हैं। नाम है हमें एक माला है गई बहुत है ठाकुर जी देख ले माला कल्ली नहीं गुरु जी तुमने जो बोली थी उतनी है गई नारायण मठ को स्वामी का भाव आपका और आपकी कथा में कोई अंतर नहीं है साध्य भी यही है साधन भी यही है भगवान मिल जाए तो उसके बाद क्या मांगना है कथा और भगवान नहीं मिले तो कैसे मिलेंगे कथा से रसिक जन क्या करते रहते हैं कथा ही सुनते रहते हैं श्री दुर्गा प्रसाद जी पूरे समय चौबीसों घंटे कथा ही कोई ना कोई बटुक ब्राह्मण उनके लिए पढ़ता रहता था और जब खुद स्वयं होता था तो स्वयं बोल वो पढ़ते थे जीवन का एकमात्र आधार कथा चलती रहे रात चौबीसों घंटे अस्त्र प्रहड़ चल रही है हाँ कि क्या पता सोते हुए जब आंख खुले माया की याद आ जाए पास में कोई कथा करता ही रहेगा सो रहे हैं उसके बाद भी कथा करता रहेगा कि आप खुले तो भी ठाकुर की ही याद आ रहे कथा ही जीवन है तव कथाम रतम तप्त जीवनम तुम्हारी कथाएं जीवन हमारा गोपियां भी आपस में जहां भी मिलती हैं कृष्ण कथा ही करती हैं किसी भक्त का नाम ले प्रहलाद महाराज नरसिंह सामने आ गए प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव बोले अरे बहुत प्यार छोरा है तो बहुत प्यार करूं, मैं प्रेम करू तो बता तुझको का चाहिए ठाकुर जी आप नहीं चाहिए अच्छा इंसल्ट करते हो नहीं आपकी कथा चाहिए गोपियां भागवत के अंदर कह रही है वृद्धाई हरे हम ही नहीं गाते हैं कभी भी रीढ़ ये कथा तो सबके प्राण है वो बुढ़ाऊ ब्रह्मा भी गाता है वृद्ध कहके बोलियो भागवत जी में गोपियन ने ब्रह्मा को बोले तुम्हारो पिता होगा, हमारो तो दादा पड़दादा लगे सू भगवान सब अमृत बातों का अमृत अमृत है संतन के साथ जितने भी अमृत है अरे इस संस ये भगवान ने चार चार अवतार लिए एक स्वर्ग के अमृत को बचाने के लिए और वह देवतागण उसी अमृत के कलश को लाए के सुखदेव जी के पास आए गए बोले ऐसा है हमसे क्रय विक्रय कर लो इस अमृत को आप ले लो और हमको कथा मृत दे दो चार चार कितनी लड़ाइयां हुई संग, असुर देवताओं का संग्राम हुआ चार चार भगवान को अवतार लेने पड़े करुण जी सिक्योरिटी देते हैं कितना अंदर तक घुस के ठाकुर महाराज देवताओं ने रखा है कि राक्षस उसको निकाल के नहीं लेके जा पाए और उस अमृत को के कलश को उठा के वह देवतागण सुखदेव जी के पास ऐसे ही आ गए ये लोगन का मणि महा अब वो कहते हैं ये मड़ी की तुलना तू तु कांच के टुकड़े से करना चाहते हो तब कथा अमृतम अमृत हम कहे सब को सब कहे सब कोई अमृत बहुत अच्छो बहुत अच्छो बहुत अच्छा पियो किसी ने भी ना है। कोई कहे अमृत पाताल बसे कोई कोई कहता है कि पाताल में रहता है अमृत अरे पियो भयो हो तो, तो नरकवासी अमर है ती अमर तो ना काल व्याल ने उन्हें वहां पे डस के खाए रखे होमरत समा महाराज बड़नावल अग्नि सब जल रही है अमृत तो आज तक बुझाई ना पायो बड़े बड़े ज्वाला मुखी है अंदर बड़ी बड़ी अग्नि उस समुद्र के अंदर धक रही है आओ महात्म राधर मंडला जय जय श्री राम कोई कहे अमृत शशि में बाट कोई कहे चंद्रमा के अंदर अमृत रहता है अगर कहते ना किरणों में बड़ा अमृत होता है शरद पूर्णिमा को खीर बना के मैया सब छत पे रखती हैं कि सुबह तक बा के अंदर अमृत घुस घुस के पहुंच जाए हाँ सुई ले लेके बाद धागे से बाबा में पिरो के अपनी आंखन ने सही करें कि वह अमृत की किरण हमारी आंखन में पड़ के हमारी जोतन ने सही कर देगी चश्मा उतरवा देगी परंतु वो अगर अमृत भाई पियो भयो रह तो तो वो भी घटतो और भटतो थोड़े ही ना माँ में भी तो दोस्त लगो भयो दोस्त को ना सो जानो हो कोई कहे अमृत सुरंगा माहे कि स्वर्ग में अमृत होता है भैया तो, तो बताओ देवता पीपी पी के बारंबार गिर क्यों जाते हैं धरती पर आ जाते हैं वहां पे देवताओं को भी तो पाप लगते हैं ना अमृत होता तो यहाँ गिरते क्या सब अमृत बातों का पाप जिसको पी पी कर वह अमर होते हैं तब एवं कथाम तब एवं तुम्हारी कथा ही तब कथाम तब एवं कथामृतम तुम्हारी कथा ही एकमात्र अमृत है इसके अलावा दूसरा कोई अमृत नहीं है रसिका अल्लादनी तवा एव अमृत सब पालतू की बातें जे अमृत है वो अमृत नहीं सबसे बड़ा अमृत एकमात्र अगर कोई है तो वह है भगवान की कथा और गोपी उसी की याद कर रही है तव कथा अमृतम kavi मेरी कथा अमृत कैसे है तो तप्त जीवनम। ये विरही जनों को दान देने वाली है आज ठाकुर जी भैया काले काले मक्खी और मच्छर बन के आए रहे हैं बड़ो प्रेम कर रहे हैं कथा सुनने के ताई और कथामृत महारोग कलिदोष के संतप्त जीवों के लिए जीवन प्रद है किसी को कोई भी रोग लगा हुआ हो इस कलिकाल के अंदर वह रोग कैसे जावे गोपियन की कथा सुनो राधा कृष्ण की वृंदावन की कथाओं को सुनो भगवान स्वयं कह रहे हैं ना कि इस कथा को जो सुनता है उसे प्रेम तो मिल ही जाता है संग में उसके जितने भी कलीमल लगे हुए हैं दोष लगे हुए हैं वे भी सब धुल जाते हैं प्रेम पहले मिलता है इसके कारण में सब धुल जाते हैं गोपियों का एक साधन जब भी आपस में मिलती हैं कृष्ण चर्चा ही तो करती हैं कात्यायनी व्रत हो रहा है घरों से निकल नहीं है हा? एक दूसरे को घरन से बाहर बुलायो सब जा जा के घरों से बुलवा रही है ना जा रही हैं जब यमुना जी तो क्या हो रहा है तो सुखदेव महाराज कह रहे हैं कृष्ण कीर्तन और कृष्ण कथा कीर्तन करते हुए जा रही है गोपियों की प्राण है कृष्ण कथा तप्त जीवन भगवान पूछे कैसे मालूम तो अनुभव की बात है ना भगवान हमारे विरोहों को भी दूर करने वाले आप ही आपकी कथा ही है किसी को किसी की याद आ रही हो और महाराज प्रेम भरी और मधुर मधुर कथाओं को सुनाओ आ मन प्रसन्न हो जाता है हम अब तो कम है क्यों पहले बहुत कथा कहते और करते थे अब तो कोरोना ने मार दियो है हम एक बार हम विशाखा से कैसे मिले हमारे लाली है ना विशाखा हम जानते भाई बहुत सालन से एक बार राधा कुंड में हे गौर पूर्णिमा आई हाँ, तो महाश्री चैतन्य महाप्रभु अपने महाप्रभु की बैठक पे वहां पे पहुंचे हम तो रात्रि में अधिवास हो रहा था कीर्तन चलता है ना अष्ट प्रहर कीर्तन चलता है तो कीर्तन था तो हमारा मन था हम गोवर्धन में ही उस समय पे वास था आ, नारद भक्ति सूत्र पे भाष्य लिख रहे थे हम अपना तो हमारा मन हुआ कि आज ना महाप्रभु के संकीर्तन पे रात्रि को बैठना है और कीर्तन पे बैठने के लिए हम पहुंच गए रात्रि के बचे होंगे दस साढ़े दस महात्माओं की नगरी है राधाकुंड सब सो रहे थे कुत्ता भोंक रहे थे महाप्रभु के स्थान पर ही बस आठ दस मूर्ति बैठ के अपना कीर्तन कर रहे थे हम बैठ के चुपचाप आराम से कीर्तन का आनंद ले रहे थे कहीं कहीं ना कही से प्रारब्ध में लिखी वही आनी टपक पड़ी विशाखा आई प्रेम सु तो कुछ हल्की से हमने उससे कुछ चर्चा में उससे पूछा हम लालुप पे हमारो कोई कथा बोले तो हम भाई छोड़े ना है। तो कथा सुनाए दे तू तो कथा सुनाए दे आज भी हो गए कई बार ऐसा कोई रसिक प्रेमी मिल जाए तो हम चुपचाप है तो, तो ही रहे बोल तो ही रहे, बोल तो ही रहे, बोल तो ही ही रहे रहे घंटे घंटे सुनते रहे बाकी परसों बात कर रहे थे उससे जय हरिदास बाबा सुन उन्होंने वो संकलन करते हुए क्या गीत गौर गोविंद लीला अमृत को उन्होंने कुछ पुस्तक निकाल ली ना जो जय हरिदास बाबा को फोन आया बाबा ने उज्ज्वल नीलवड़ी की चर्चा छेड़ दी नहीं आ, हम जैसो आदमी चर्चा में छेड़ के कछू बोलेगो कछु नहीं बोलेगा चुप चाप बैठ गए फोन पे बाबा ने रसमई लीलाओं का आस्वादन कराना शुरू कर दिया और हम करते ही रहे एक घंटे तक बात चली एक घंटे तक बस मैं सुनते तो ही रहे हाँ बाबा सही कह रहे हो और बता हाँ बाबा सही कह रहे हो और सुना सुनाते तो ही रहो बाबा कथा और हम कानन से लगाए के सुनते रहे तब कथा मृतम तब ते जीवन शाखा मिली विशाखा से हमने कछु एक पूछी कछु कथा के बारे में मैंने तू राधाकुंड में रह रही है कछु जानती तो होगी सुनाये रात के दस, दस बजे की बात ही विश्वास करियो सुबह के सात बजे उठे थे हम वो भी यो कि सब लोग आने लगे और फिर वैरागियों का स्थान है हम आचार्य गादी से कोई ना कोई पहचान ले तो हम वहा किसी स्त्री से बात कर रहे हैं चल कथा ही रही है पर किसी का कोई भी भाव हो सकता है बैठे तो सब नहीं है। तो सबके सामने कौन क्या समझे तो पे निवेदन करते हो तो भूख तो हमें जगी भाई कथा सुनने की हमें ना मालूम हमसे ज्यादा भूख भाई जगी भाई बा कही महाराज जी अब गौर पूर्णिमा पे ये होना है अगले दिन ये होना है उसके अगले दिन ये होना है आप पधारो हमने कही भाई हमें है, अपने सब अमीर मई महाप्रभु मंदिर में हमें अभिषेक अभिषेक में जाना आप तो नहीं आ पाएंगे पर हाँ ऐसा है आ, हम रोज गोवर्धन की परिक्रमा पे निकलते हैं तो हम पूरी परिक्रमा कभी नहीं लगाते हैं हम थोड़े से चलते हैं कोई साधु मिल जाए बा पास बैठे जाते हैं तो मैं भी चलूंगी चल रहा तेरी इच्छा है तो एक दो देना, वो हमारे संग फिर वहाँ पे जहा चलते कोई साधु मिल हो वहां पे बैठ जाते कथा सुनते रहते जो भी कथा तेरी हो तेरे प्राण प्रिय कथा जो भी हो तुझे जो अच्छी लगती हो कथा वो तू हमको सुना दे। कोई बोले कथा महाराज जी आप बहुत सारी बोलो यही संग्रह करिए भैया कभी यहाँ के पास चले गए कभी बा के पास चले गए कभी बा के पास चले सुना तो तू देना तप्त जीवन जीवन है हमारा तो गोपियां कह रही हैं तप्त जीवनम और ये बात हम स्वयं नहीं कह रही हैं। कवि भी रीडितम ध्रुव प्रहलाद आदि कवियों ने भी गाया है न्या्रत स्तनुव्रता तब पाद पदमा ध्यानाद भवज जनकथा श्रवेण श्रमण वा सियात साम ने नाथ माभूत किम तवंत कली पतताम है हम नहीं बोल रहे हैं इस बात को अरे ध्रुव महाराज ने बोला है चौथे स्कंद के नौवें अध्याय में वो कहते हैं कि हे नाथ आपके चरण कमलों का ध्यान करने के बाद कथा सुनने से आपके प्रेमियों को भक्तों को प्राणियों को जिस आनंद का अनुभव होता है जिस अमृत की प्राप्ति होती है तब कथाम जिस अमृत की प्राप्ति होती है वह अमृत स्वर्ग के अमृत से बहुत बड़ा है ब्रह्मानंद ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मा अमृत से भी बहुत बड़ा है यह यह अमृत ना ज्ञानियों ने चखा है ना स्वर्ग में जाने की इच्छा रखने वाले उन कर्मियों ने चखा है क्या है इसके अंदर कल्प शाप कल्पापम शाप शापह प्रारब्ध के पापों को नष्ट कर देता है और स्वर्ग का अमृत जैसे पापों को नश, नाश नहीं कर सकता है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं इस बात को यह उनका भाव है कि इसकी विशिष्टता क्या है कथा की बोले यह सब पाप पाप जितने भी हैं प्रारब्ध में मिले हुए देखो ऐसा है ऐसा समझने की चिंता कोशिश करिएगा तीन तरीके का पाप होता है संचित प्रारब्ध और क्रियमाण तीन पाप होते हैं संचित किया जो पूर्व जन्मों के मैं जो संचित किया हमने प्रारब्ध जो इस जन्म में हम भोगेंगे क्रियमाण जो अब हम नया कर्म कर रहे हैं कर्म योग क्या हटा सकता है क्रियमाण कर्म को ही बस सही निष्काम कर्म करना शुरू कर दो पिछले कर्म हटाएगा नहीं हटा सकता प्रारब्ध के संकुच कर सकता है नहीं कर सकता ज्ञान योग क्या कर सकता है संचित कर्मों को हटा सकता है क्रियमाण कर्म को हटा सकता है प्रारब्ध को नहीं हटा सकता जो होना है मिलना है वो कभी नहीं हटेगा हट सकता है नहीं हट सकता पर भक्ति योग एक मात्र ऐसा है जो क्रियमाण को भी हटा सकता है संचित को भी हटा सकता है और प्रारब्ध को भी हटा सकता है आत्मदेव के प्रारब्ध में लिखा हुआ था कि उसको आज के बाद कोई पुत्र की प्राप्ति होनी नहीं है इस जन्म में होनी ही नहीं है परंतु गुरु की कृपा प्राप्त हुई प्रारब्ध का वह फल जो था जो पुत्र की प्राप्ति नहीं कराना था उसको पुत्र की प्राप्ति करा दी प्रारब्ध का भी नाश कर दे गोपियां इसी बात को कह रही हैं कलम शाप हम कि प्रारब्ध के भी पापों को जो नाश कर दे वह आपकी कथा है यह स्वर्ग में रहता हुआ जो अमृत है यह नहीं कर सकता है और जो मोक्षामृत है वह भी प्रारब्ध के में हुए जितने भी पाप हैं उनको नहीं धो सकता है श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं कि कथम ये कल्पशापहम इसका एक अलग अर्थ देते हैं वो कहते हैं कि कथा होने वाली हो और उस कथा में होने होने से पहले कभी कभी विघ्न उत्पन्न हो जाते हैं जैसे जई कथा में ही हो रहे हो पूरा सबका जो फाइनल के बाद देवता है प्रकट है गये हो टेंशन है नहीं शुरू है कथा भी हो पावे ना हो पावेगी रोज गाइडलाइन बदल ली सरकार की तरफ से हमने कही भैया हृदय थक ले बिल्कुल बांध ले होगी तो होएगी ना होएगी तो ठाकुर जाने तो जितनी भी रुकावट आती है कथामृत एक ऐसा है विघ्न अगर कथा के अंदर आता है तो उस विघ्न को दूर कर देता है और हमारे हृदयों के अंदर रुचि जागृत कर देता है अरे वाह कथा होने वाली है मारे अक्षय ने बताया कि जैसे ही सवन को बोली परिवारों में पहली बार बोली कि भैया कथा होने वाली है वृंदावन में तो आधे फाइनल भाई तो वो बो, बोले महाराज जी बस हम 10-15 लोग आ रहे हैं कथा में अब बस और सब जो आएंगे सब ने कह दिया हम यहाँ ब्यस्ते वहां व्यस्त कछुदिना के बाद बोले कि महाराज जी मैं तो जिससे बोल रहे हूँ कि कथा होने वाली है बोले उसके हृदय में रुचि जागृत हुए जा रही है वो हाँ पे हाँ लिख के जा रहे हो हाँ पे हां ना चलेंगे वृंदावन चल रहे हैं वृंदावन में कथा है हम तो चलेंगे हम तो करेंगे हम तो सुनेंगे कथा को शाप हम रुचि जागृत कर देती है कृष्ण की कथा हमारी मैया आदियों में तो बहुत जल्दी जहां भी कथा होने वाली हो खिलौना खरीद के आ जाए सिंदूर सोले श्रृंगार की पेटी खरीद के आ जाए माखन बनवाए के आ जाए सब करें कथाओं में बिना बिन्न कहे यह सब वस्तुएं ठाकुर जी को आरोगी जाती रुचि जागृत हो जाती फिर गोपियां कहती हैं श्रवण मंगलम श्रवण मात्र नईव मंगलम तत् तत् सर्वाथ साधकम की मुतार्थ विचारेण कि एकमात्र श्रवण करने मात्र से ही सब मंगल हो जाता है तो अगर कथा का चिंतन कर लिया ये तो बस सुन ली नहीं आए बैठे सुन ली नहीं और सुन के चले गए उसी से मंगल हो गया परंतु अगर कथा का चिंतन कर लिया तो सोचो क्या मिलेगा सनातन गोस्वामी कहते हैं इस बात को श्रवण मंगलम कि बस ये सोच लिया और वहां आ गए और आने के बाद अपने कथा को सुन लिया समझ में नहीं आई कल मैं अनीता जी से पूछ रहे हो कथा आ रही है समझ में बोले महाराज जी झूठ का बोलूं बोलू तो थोड़ी बहुत तो आए रही है जरा ध्यान इधर भटके तो फिर ऊपर से निकलनी शुरू है जाए श्रवण मंगलम बुद्धि में आए रही है मंगल तो हो ही रहे हो जी तो गारंटी है विश्वास है इसमें तो इधर उधर की कोई बात ना है। लाग लपेट चिंतन हो गया इस कथा में से कुछ ऐसे हमें मोती मिल गए हाँ, वह कुछ कथाम की बूदे हमने अपने हृदय रूपी पात्र के अंदर भर ली और भरने के बाद उनका आराम से निज समय में हाँ, हमने उसका चिंतन करा तब क्या पता क्या मिल जाए तब फिर आगे कह कहती हैं श्री श्रीमदातम विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं इस पर यह कथामृत प्रेम तक की संपत्ति को प्रदान करने वाला है श्री मद आततम यह जो संपत्ति है यह जो कथा है यह क्या देती है यह भगवान का प्रेम देती है और आतं इसको बढ़ाने का कार्य वक्ता करते हैं इस प्रेम संपत्ति को बढ़ाने का कार्य कौन करते हैं बोले वक्ता करते हैं रोज नि, नित्य महाराज नए नए भावों को देते हुए हमारे हृदय के अंदर उस प्रेम की वृद्धि समृद्धि करते हैं आप एक भाव सुनो अगले दिन महाराज कोई दूसरा भाव बता देंगे तीसरे दिन बैठो तीसरा भाव बता देंगे एक लाला हो बाहर कहीं ख़माई कथा चल थी, रही थी खूब रो रहे हो अच्छा कथा के बीच में रो रहे हो तुम्हें समझ में नहीं ही काहे रो रहे हो है। और कथा वता है गई सब हो गए रोनो बंद ना भाइयो तो हमें लगो कि हमने कचू ऐसा हृदय में लग गई होए कौन था भी याद नहीं हमें उस समय इंग्लैंड की बात है तो हमने उसे बुलवाए भेजो ऐसे बुलाओ जरा हमारे पास रो क्यों रहा है तो वहां ने कही कि महाराज जी हमारे पिताजी वृंदावन जावे हमेशा और मैं कहूं वृंदावन का जाओ तुम। और वो नहीं वो वृंदावन जावे वृंदावन में रहवे कथा सुने कीर्तन सुने राधा रमन जी राधा वल्लभ जी बिहारी जी सब जगह पर जाके बैठे करे अच्छा मैंने जितनी बार भी कथा सुनी है मुझे समझ में नहीं आई कथा परंतु आपकी कथा में बैठने के बाद नए ऐसे भाव मालूम चले तो आज अकल में आएगी कि कथा क्या होती है मैं तब से अब रोए जा रहा हूं कि मैंने अपने जीवन को व्यर्थ कर दिया ये उसने कही हमसे मैंने अपने जीवन को व्यर्थ कर दिया कि मैंने अभी तक व्यथा सुनी कथा अब सुनी है मैं मैं तेरे पाम पड़ू का मुझे ऊपर खजूर पे चढ़ाए के टपकाए नया नयाव कल जय की तो लाली की तो बात कर रहे ना सुदेवी की कथा ना सुनी आज तक पहले। मैं तो महाराज जी कैसे हो गए का हो गए प्रथम बार जब जाके घर पे गए आज भी याद है हमको घर को जो लिविंग रूम में झूला सो कपड़े को बनाए के गए बिनोदी लाल जी पधराए धरे मुझे तो जी भी ना मालूम सेवा कैसे हुआ मुझे तो मालूम ही नहीं गुरु जी के कैसे बैठाई हो जाए हो जाए कहा करो जाए महाराज जी बस कृपा है गई, आप आ गए हो मेरे यहाँ पे यही शब्द थे सात दिन की कथा रही गीता भवन के अंदर बाकी बात से वृंदावन में बैठी हुई है आज चार साल तो है गए होंगे पांच साल है गए पांच साल से वृंदावन घर कुटिया ले ली इसको हाथ में कछु परेशानी है जाए तो उंगली इसकी मुड़ती नहीं है तो पर स्कूटी खरीद लिया वृंदावन में आए के ब्रेक दबे बही से जहां विदेश में उंगली मुड़े ना यहाँ ठाकुर जी की कृपा से ब्रेक दब रहे है। पे रसोई भी ना बन पाए लाली बनावे तुंग विद्या बनावे इनकी पुत्री आ? और यहां पे तो ठाकुर जी के नित्य नए छप्पन भोग बनाने में लगी है मैं गुरु जी कहे हमारे पास आजा जाए महाराज जी अभी व्यस्त हूं ठाकुर जी की सेवा में कैसे आया ये भाव मां मिल लो जरा इसको एक दिन सेवा में लगे तीन दिन बिस्तर पर पड़ी रहे और वृंदावन में मिल लो इसको रोज राधा रमन जी में गिरिराज जी पर लगी हुई सेवा कर रही है और घर पे महाराज 60-70 ठाकुर जी धर रखे हैं साले ग्राम और गिरिराज जी द्वारका सिला सब धर रखे हैं सवन की सेवा चल रही है एक ठाकुर मांगा कि मुझे ठाकुर नहीं ठाकुर जी स्वयं आ गए है जो बाबा जी देखे इसको और जो आदमी देखे बस भैया देख मैं तो मरने वालों मेरे ठाकुर जी तू ले लें भाई ठाकुर तो चुनता है पुजारी को हाय गणेश कह रहे हैं बहुत बाबाजी मार दिए तूने पूजा एक दिना खुद ही आई महाराज जी बस आपकी कथा अच्छी लगे समझ में ही ना आवे दूसर की कथा मैंने कही नहीं नहीं कुछ और साधु संत भी हैं मैंने नाम बताया मैंने उन सबकी भी कथा सुना करो हमारी तो कैमरा पे ज्यादा चले ना है परंतु जो साधु संत उनकी कैमरन पे कुछ पे ही तो हमने कही भैया घर पे रहो हमारी कथा नहीं सुन पाओ तो उनकी सुनो पर सही लोग उनकी सुनो जो नए नित्य भाव तो दे सके श्रीमद आत की कथा का विस्तार ये कथा से ही होता है नाम से हो सकता है क्या नाम विस्तार नहीं कराएगा ठाकुर जी की कोई और दूसरी वस्तु तो विस्तार नहीं हो सकती है वक्ता किसी चीज का विस्तार करता है तो भगवान की उसी कथा का श्री माधवाचार्य ने जब जब देखा कि अच्छा नहीं श्रीधर स्वामी ने जब देखा कि अच्छा भागवत के ऊपर अब तक छप्पन टीकाएं लिखी हुई है परंतु छप्पनों का भाव सही नहीं है उसके बाद जाके प्रथम अपनी टीका को लिखा भावार्थ दीपिका कि श्रीमद भागवत के भावों को समझाने के लिए आपने दीपक जलाया ये भागवत के गुप्त रहस्यों को समझाने के लिए उन्होंने एक दीपक जलाया और उस दीपक को जलाने के बाद जिस टीका को लिखा उसका नाम था भावार्थ दीपिका की गुण रहस्यों को अगर समझना है भागवत के तो भावार्थ दीपिका से समझना महाप्रभु ने कहा कि श्रीधर स्वामी को छोड़ किसी की भी कथा को मत समझना और सुनना न पढ़ना तो हमारे यहां के गौड़िया आचार्य ने श्रीधर स्वामी को ही मुख्य स्तंभ मानकर उन्हीं की टीका को विशेष मानकर समस्त भागवत की टीकाओं को लिखा है और सबसे रसीली टीका अगर कोई है श्रीमद भागवत की तो वो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की सार्थ दर्शनी है उसमें संवाद चल रहा है सनातन गोस्वामी ने तो भर भर के लिखा है इतना तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी नहीं लिख पाए जीव गोस्वामी तो रुके ही नहीं दो दो टीकाएं लिख मारी दसम स्कंद पर एक टीका भी हुई उसके बाद बोले अभी मजा नहीं आया दूसरी और लिखूं मतलब तुम एक बार अपनी पूरी लिख लो और लिखने के बाद छोड़ दो हो गए हो बस काम अब किसी में घटाना बढ़ाना आपको है तो थोड़ा बहुत घटा लो बढ़ा लो कोई परेशानी नहीं।, नहीं जी एक पूरी टीका लिख ली भागवत की और उसके बाद हुआ अरे मेरे पास तो दूसरा भाव आ रहा है लाओ मैं दूसरी एक और टीका लिख देता हूं श्रीमत आत ये है विस्तार दसम स्कंद पर जितनी टीकाएं है उतनी टीका किसी की नहीं है नारायण भट्ट गोस्वामी ने रसिका लादनी टीका को लिखा पूरी भागवत की किसी टी किसी भी स्कंद पर उन्होंने कुछ नहीं लिखा है नारायण भट्ट गोस्वामी पाद ने परंतु जैसे ही रास पंचाध्यायी आया पकड़ लियो बोले इस पर तो जरूर लिखूंगा तो हमने भी इन तीनों को ही पकड़ के कथा कर रहे हैं नारायण भट्ट गोस्वामी पद सनातन गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती क्योंकि तो सनातन गोस्वामी ने कहा है कि मैं जितनी भी बात कहूंगा वो श्रीधर स्वामी द्वारा सम्मित होगी तो श्री श्रीमद आततम सनातन गोस्वामी कहते हैं स्वर्ग का अमृत सीमित है एक ही जगह पर है भाई, भाई जो स्वर्ग का अमृत था वो समुद्र के अंतर ही तो था ना क्षीर सागर के अंदर था एक ही जगह पे था और उसको सबको ही लेना चाहता था इस कारण से वहां पर संग्राम हुआ सोरों का संग्राम हुआ क्योंकि एक ही जगह था एक ही वस्तु है तो लड़ाई हो रही है परंतु श्रीमद तो अमर कथा का अमृत तो इतना विस्तार से देश देश ग्राम ग्राम में फैला हुआ है कि इस पे लड़ाई नहीं हो सकती है कि कौन लूटे कौन लूटे कहां लूटे मुझे ही चाहिए उसको नहीं देना है ये तो सबके पास है ये विस्तार से बढ़े जा रहा है भूदा जो वक्ता कथा को सुनाते हैं वह सबसे बड़ा दान देते हैं उसमें भी जो गोकुल और वृंदावन की कथाओं को सुनाते हैं सनातन गोस्वामी कहते हैं उसमें भी जो लोग जो वक्ता लोग देखो कथाएं भी अलग अलग होती है ना एक तो भागवत की सीधे सीधे कथा और एक कोई रसिक प्रेमी हो जो कृष्ण की ही कथा को करे है कृष्ण ही कृष्ण बतावे वो भी वृंदावन वालों कृष्ण तो गोपियां इस भाव को धरते हुए कह रही हैं के भूरिदा जना ते भूरिदा जना कौन जन भूरे भूरिदा है प्रशंसनीय है बोले वो पहला श्रेष्ठ जो कृष्ण की कथा को करते हैं वो जो भागवत आदि की कथाओं को करते हैं श्रेष्ठतर जो गोकुल और वृंदावन की कथाओं को करते हैं और तीसरा श्रेष्ठतम जो सखियों को सखी भाव में रहते हुए भागवत की कथा को कृष्ण की कथा को सुनाते हैं हमारे यहां दो कुमार गोपाल चंपू के अंदर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी एवं समस्त गोपियों को कथा सुना रहे हैं वो श्रेष्ठतम है यह कथा विरही जनों को भी दान देती है यहां ते शब्द आया है श्रवण मंगलम श्रीमदातम फिर भूवि ग्रणंती ते ते वे वे वे कौन ब्रह्मा शिव जो कृष्ण की कथामृत को ब्रज के बाहर सुनाते हैं पद्म पुराण के अंदर जो भगवान शिव ने पाताल खंड के अंदर पार्वती जी को कथा सुनाई है वृंदावन की वो तो ब्रज के बाहर सुनाई है ना ते वो श्रेष्ठ है वो बाहर सुना रहे हैं वृंदावन के बाहर सुना रहे हैं श्रेष्ठ तर कौन है भूरिदा जनाहा जनाहा कौन जनाहा ते ब्रजवासी जो ब्रजवासी हैं जो ब्रज के वासी हैं वो जब कथा सुनाते हैं वह श्रेष्ठ है और पूर्वोक्ता ब्रह्मादयो व्रज सर्व सर्व एवास मासू तू सनातन गोस्वामी पर जो सखियों को कथा सक... सुनाते हैं कृष्ण हमको जो दूसरी सखियां आपस में मिलके कथा सुनाती हैं अरे आज मैंने कृष्ण की इस लीला को देखा है वह श्रेष्ठतम है अच्छा एक उल्टा भाव लेके चलते हैं इस श्लोक का आचार्यों ने उल्टा भाव भी दिया है तव कथ मृतम तव कथाम तव कथैव मृतम तुम्हारी कथा तो जान से मारने वाली है कृष्ण बोले कैसे तप्त जीवनम तप्त माने जलना ताप अरे आग लगा के बैठी भाई ये तुम्हारी कथा तो हमारे ऊपर तप्त जीवनम जैसे खोलते हुए कढ़ाई एक कढ़ाई में खोलता हुआ तेल हो और गलती से उस तेल के अंदर एक बूंद को डाल दो पानी की तो जितनी आग लग रही ना वहां में भबक भबक के उससे डबल ट्रिपल है जावेगी एक पानी की बूंद डालते ही गरम तेल के अंदर जो पूरी बनावे वही जाने कितने हाथ जले जाने पूड़ी नाए बनाई और पानी की छीटा महाराज कल छी से में नाये पड़ी तो वो कहा जाने गरम गरम तेल के अंदर पानी की एक बूंद जब गिर जाती है तो तेल और धक कर जल जाता है हे hey भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी तवा कथैव मृतम तप्त जीवनम तुम्हारी कथा तो ऐसी है कि हम हमारे विरह को और धदका देती है और हमें मारने का प्रयत्न करती है कृष्ण आपत्ति करें कृष्ण आपत्ति करके गए झूठ बोल रही हो तुम अरे इतने बड़े शास्त्रों में पुराणों में सब जगह पर कथा की महिमा को गाया हुआ है तो तुम कह रही हो तब कथाईव मृतम ये कथा कृष्ण कथा जो है ये तो जान से मार देती है वि को और बढ़ा देती है तप्त जीवनम तो गोपी कहती है कवि भी रितम देखो जी जो कवि होता है उनका काम होता है मन से उल्टा सीधा कुछ भी सोच सोचना बढ़ा चढ़ा के अतिशयोक्ति कुछ भी सोच लेना और उसे लिख देना व्यास जी ने बस सोची बैठे बैठे घर पर अकेले गुफा में बैठे हुए थे क्या लिखू मेरी जरा रचना और सुंदर दिखे बस उन्होंने एक गप कथा मार दी नहीं तुम्हारी कथा की महिमा के ऊपर कवियों का काम क्या होता है रचना को सुंदर बनाना अच्छा अच्छा लिखना कोई सुंदरी हो बाय बायृगनी हा हाथी की चाल वाली तेरी चुटिया जो है वो नागल की तरह से इधर से उधर भाग रही है अब श्रृंगार में तो ऐसी ही चर्चा होगी ना तेरे नितंब मटका जैसे कवि इसी बात पे चर्चा करता है ये अतिशयोगती है हाथी की चाल से मदमस्त चलती भाई अरे वो जा रही है सीधी सीधी परंतु तूने तो अपनी कविगिरी दिखानी है तो बड़े प्रेम सुबह में लिख दियो हाथी की तरह से मदमस्त चलती भाई तो गोपिया बोली कवि भी रीडितम ईडम इड इ मतलब स्तुति करना ये कवियों ने जो तुम्हारे लिए गाया है ना ये तो अतिशयोक्ति है झूठे है कवि नाम वर्णन मात्र स्वभावना त्य तक यापी वर्णादिति भाव कवियों को तो बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत है ये उनका स्वभाव है और इसी कारण से आपकी सब कथाओं में बड़ी अतिशयोक्ति हो जाती है बहुत बढ़ा चढ़ा के कहते थे तुम तो जय हो तुम तो बो नहीं नहीं तुम हो ही नहीं हो कृष्ण बोले तुम्हें कैसे मालूम अनुभव है हमारा ये कवि ही है जो अतिशयोक्ति में कहते हैं कि कलम शाप हम ये कवि है गोपियां कह रही हैं तव कथा तपजी हम ये जो आपकी ये कहती है ना ये कथाएं कह रही हैं आप आप कह रहे हो शास्त्रों में लिखा है कि कथा को सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं ये तो अतिशयोक्ति है ये तो ज्यादा तो लिखा हुआ है कवियों ने ऐसा होता ही नहीं है हो गया होता तो आप दर्शन दे देते आपने दर्शन दिए नहीं है तो इसका अर्थ है ये सिर्फ अतिशोक्ति है भगवान श्रवण मंगलम देखो कृष्ण हमने तो तुम्हारी कथा सुनी परंतु हमारा कभी मंगल नहीं हुआ कथा तुम कहते हो ना कि कथा सुनी भगवान मिल गए कथा सुनी भगवान हृदय के अंदर आए गए ना तुम हमारे हृदय में के ऊपर चरण धर रहे हो ना हमारे आगे द्रष्टभ्य हो रहे हो ना दिख रहे हो हाँ अनुभव की बात बता रही हैं कृष्ण हम तुमको श्रवण मंगलम इस कथा को सुनकर कभी मंगल नहीं होता है अच्छा श्रवणे नहीं व मंगल मंगलम इति श्रुयते नात तवनु भूयता हमने तुम्हारी कथा जीवन भर सुनी तो हमारे पास अनुभव है एक्सपीरियंस है और अनुभव के बाद बता रही है कि तुम्हारी कथा सुन के कुछ नहीं होता है ये तो बस होकट की बात कवियन ने कर दी नहीं और वो कवि की बात वक्ता करे जा रहे हैं सब जगह पे जाए जाएके तो जा वजह से तेरों नाम हो रहे हो पर झूठी बात है ना किसी के पाप मिट रहे कल कल बात हो रही परसों बात हो रही परसो बात हो रही थी आ, कि हमने यही कहा था कि कथा सुनो तो ठाकुर जी हृदय में आ जाते हैं क्योंकि वाली बात हुई थी में न समर्ते भाग्यों का जबोदय होता है तब जाके ठाकुर जी की कथा सुनी जाती है बोले हमने तो दस बार सुन ली कुछ तो हुआ नहीं था हमने यही कहा था कि हृदय के अंदर गोपियां कह रही है झूठी बात है! ये तो वक्ता हम जैसे वक्ता कह देते हैं कि ठाकुर जी हृदय में आ जाते हैं ये तो कवियों ने ब्यास देव ने गलत लिखा है झूठी झूठी परिकल्पना करते हुए लिख दिया है सुखदेव मुनि ने बस परिकल्पना करते हुए बोले बापू की बात है कैसे टालू उसी को आगे कह दिया है पिता की बा, बात से अवज्ञा कर सकते हैं क्या कह देंगे जो पिताजी ने कहा वो गलत है कह तो नहीं सकते हैं जो पिताजी ने बोला है वो बिल्कुल सही है वही मैं गा देता हूं बस धीरे धीरे सुखदेव जी पे ब्यासदेव जी पे सब भक्तन को विश्वास होगी और सबन्य जी कहो कन्हैया मिल जाए हृदय के अंदर पहुंच जाता है अति है। श्री मदाततम विश्वनाथ चक्रवर्ती बात का बहुत बढ़िया भाव है श्री मदही आतम श्री मदाततम क्या डंडा मारे हैं हम पर श्री मदई श्रीमदाधुर्जन लोका मृंता मिथ्याभिल नापि आततम देशे देशे ग्रामे ग्रामे पुराण वाचक, वाचकान संस्था विस्तारितम श्री विश्व चक्रवर्ती बात कहते हैं धन के मद में अंधे होकर हम जैसे लोग श्रीमद ही हम जैसे मतलब वक्ता श्रोता नहीं वक्ता मन ही मन यह है, चाहते हैं कि तुम सब मर जाओ क्योंकि तुम मर जाओगे तो फिर मोक्ष की कथा हमसे करवाओगे मोक्ष की कथा करवाओगे तो कचु धन तो आवाग घर ग्रहस्थी तो चलेगी भैया सब अपने धंधा की सोचे सब अपने सब सोचे अपने धंधे की कार्तिक में हमारे यहां पर एक हमारो बहुत प्रेमी राधारमणीय भक्त हो उसकी गोलोक पास है क्यों वृंदावन में अरे तेरवी भी, भी ना होने दी भागवत के वो कथा करने वाले बाकी घर पे पहुंच के बाकी बीबी से बोला अभी भागवत करवा तो मई सौगंध कह रहे हूँ मालूम चली बड़े महाराज जी को मैं कहीं बाहर था जब तक आया तब तक ये सब बात हो चुकी थी बाके ताई बड़े महाराज जी ने कही इनमें से किसी भी व्यक्ति से भागवत मैं भागवत को मूल पाठ करवाऊ अभी किसी को बैठाए के मतलब मरने की देर ना हो भागवत करवा मोक्ष तो हम दिलवावेंगे हाँ? समाध में भयो पाठ हाँ? कार्तिक की बात है श्री मदई आत तम तुम्हें भी रुपया कमानो हमें भी रुपया कमानो है तो वक्ता के बारे बोले, में बोले विश्वनाथ चक्रवर्ती बात ठाकुर सार्थ दर्शनी में कि तुम कथा सुनने आये हो ऊपर वक्ता तुम्हें मारने के लिए बैठो भयो तु सुधार तो सही मर जा भूवी ग्रणंती ते भूरिदा चना ये उसकी व्याख्या है उपश्री श्री मदही मध मद में होकर मध में क्या गर्व में होकर आहा धन चाहिए कैसे मिले धन कथा होनी चाहिए कैसे होए कथा ए भगवान मार दे किसी को ऐसी मेरी अभिलाषा है आततम फिर बाकी बाद में क्या करूं देश देश में देशे देशे ग्राम ग्राम मैं हर देश के अंदर हर प्रदेश के अंदर ग्राम ग्राम हर जगह पर समितिया बना दूं। 250 <laughs> साल दूसौ कहके गए ट्रस्ट तो अभी रजिस्टर्ड है रहे 60 साल से विश्वनाथ चक्रवर्ती भाई ठाकुर ढाई साल पहले कहके गए जिस बात को वो बात अब हो रही है समितियां बना दूं, गिरिराज समिति गिरिराज सेवा कथा समिति बाके बिहारी कथा समिति राधा रमन कथा समिति क्यों बनेगी उसमें जितने लोग जुड़ जावेंगे ना बाकी घर में कोई मर गयो तो कथा करने ये भूरिदा ते भूरिदा सनातन गोस्वामी भाव देते हैं भूरी ध्यति यति वा इति भूरिदा ये लोग बक्ता ये लोग इतने प्राणघातक घातक हैं यही सोचते रहते हैं, ये मरे कब फिर हम आवे कथा करवाने के तय जाके यहां पर ये श्रोता को मारने की इच्छा से कथा सुनाते हैं ते भूरिदाह ते भूरिदा जनाह। तो ठाकुर जी तेरी कथा तो सबसे बेकार है और हमने जिन जिन से भी तेरी कथा को सुना है वो सब हमें मारने पर ही तुले तो हुए हैं ते भूरिदा जनाहा ये बड़े प्राण घाती है मारने वाले हैं अभिलाषा हमको मारने की अभिलाषा रखकर ही हमें कथा सुनाते हैं तो हे श्री कृष्ण ये कथा वक्ता वन बैठे कथा भागवत अर्थ अनर्थ अचू नहीं जा में पैसन ही पैसा कैसे मिले कैसे मिले कैसे मिले तो भगवान से श्री कृष्ण से गोपियां कह रही हैं भगवान तुम्हारी कथा मारने वाली है ये ब्याज स्तुति में है इसका अर्थ जो है वो विरह में होके ना अब ये संस्कृत के आचार्य गण जो रहे हैं उन्होंने जैसा जैसा अलग अलग भाव उसमें प्रदान किया है विरह से कातर होकर कह रही है कि आप तो आए नहीं आप तो आए नहीं हम मधुर या गिरा बुलाया चार बार प्रार्थनाएं करी परंतु भगवान आप नहीं आए हमारे पास आप तो आ भी नहीं रहे हो सत्य बताएं आपका विरह तो मार ही रहा है उसके बाद आपकी कथा भी मार रही है तब कथाम गया प्रहसी प्रिय नहीं रहे हमारा विरह है अब हमारी कथा तुमको मार रही है नहीं नहीं भगवान और सुनो प्रहसितम प्रिया प्रिय संबोधन हे प्रिय हमें देखकर तुम्हारा विशेष रूप से हंसना मतलब तो दुनिया के लिए अलग हंसी है परंतु जब आप हमें देखते हो ना आप अलग हंसते हो मंद मंद मुस्कान से कटीले नयनों के बाणों को मारते हुए जो आप स्मित स्मित आपकी मुस्कान है उससे आप हस रहे हो और हमारे प्रति प्रेम भरा निरीक्षण आप देखते हो हमको प्रेम से नीचे से ऊपर तक जी गोपी का कपड़ा पहने जाने कैसी आज जाने हाँ, का लाली पोती है अपने चेहरा पे लिपस्टिक लिपस्टिक की जगह लगी है कि ना लगी काली काली आंखन कजरारे का नैन है की ना जाके झुमका भुमका सही जगह क्योंकि रास में तो कोई सही से पहन के गए हो ना हो ठाकुर जी ने बोली ब्यूटी पार्लर तो है क्या जाओ करो बाकी वह सही से आओ ठाकुर जी प्रेम से निरीक्षण कर रहे हैं रोज तो सही कपड़े पहन के आ रही थी ठाकुर नहीं अपना रहा था रास में ठाकुर ने क्यों अपनाया ब्रजवासी बोलते क्योंकि आज उल्टे कपड़े पहन के गई थी आज उल्टो श्रृंगार करके गई ठाकुर जी ने क्या करा प्रेम विक्षणम प्रेम से देखा आज गोपियों को आज है सब गोपियां प्रेम से तैयार होके आई हैं प्रेम से तैयार होने का मतलब होश ही नहीं है कैसे तैयार होना है और वैसे गोपियां श्री विश्वा चक्रवर्ती बाई ठाकुर जहां २४ गुरुओं की कथा आती है दत्त्रेय के प्रसंग में कहती हैं भगवान की भक्ताओं का और भक्तों का एक कार्य होना चाहिए कि वह जब भी वस्त्रों को पहने श्रृंगार करें तो वह श्री कृष्ण को आकर्षित करने के लिए करें हम जितने भी वस्त्रों को पहने जितना भी श्रृंगार करें ये गोपी का भाव है हम कपड़ा पहन के दिखावे देख लो जी कैसो है पसंद ना आयो तुमने ही तो कही थी खरीदने की अब तुम्हें पसंद ना आ रहे हो अरे कही हमने खरीदने की पर पहनो तो ठाकुर के ताई। क्यों पहनो ठाकुर के लिए प्रेम हसी तम प्रिय प्रेमरण थी निरीक्षण करके देखते हैं प्रेम प्रेम से वही निरीक्षण करें का कपड़ा पहन के आए बाबर के प्रेम से आज हमारे कपड़ा पहने कि न पहने जाने पूतना का उद्धार क्यों हुआ इस बात की चर्चा पूतना के प्रसंग में नहीं है हल्की सी चर्चा ठीक है कह के रखी हुई है सुखदेव मुनि ने अहोबकियम स्तन काल इस भाव में उन्होंने कह दिया है कि कालकूट का वेश लगा के आई थी पर मां का भाव था परंतु ब्रह्मा ने अपनी स्तुति के अंदर कहा है पूतना का उद्धार हुआ क्यों था बोले सद्वेशे सद्वेश के कारण क्योंकि उसने उस दिन ठाकुर जी के लिए कपड़े पहने थे वह बकिनी को अहो बकीयम वह बकिनी को जिसको कोई कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं जिसे जिसके बारे में गोपाल चंपू कह रहे हैं कि तीन किलोमीटर चौड़ी छह किलोमीटर चौड़ी है बारह किलोमीटर मोटी है और कितने किलोमीटर लंबी है डाड़ी है नाक के नथुनन से बड़े बड़े अजगर निकल रहे हैं आखंड पैसे महाराज बहुत बड़े अजगर बिशधर कालसर पुतलियों डोल रहे हैं फुंकार मारते भाई ऐसी विभस्तनी बकनी पूतना आज वो ठाकुर जी के लिए तैयार होकर देवी को रूप लेके आई पहलो काम एक सच्चो सही करो अभी हमारा कपड़ा पहने जाए सदवेश ठाकुर जी के लिए हमारे आचार्य चरण तो सब कह हैं क्यों पहनो धोती बगलबंदी सब सदवेश है ये सदवेश जी पहनने के बाद जाए धोने डाल लेना पड़े और दूसरे कपड़ा पहनने के बाद तो दस दिन तक पहन सको इसमें सत्व है तो पूतना जैसी ने जो बाल हत्यार नहीं जाने बालकन को मारो हो उसने भी बस जीवन में एक काम अच्छा करा था उस दिन जिस दिन मरना था या ठाकुर जी को मारने का प्रण लेके आई उस दिन बस कपड़े बदल लिए नन्नो सो लाला पालकी में बैठो भयो झूल तो भयो जब वहां गई और ठाकुर जी ने क्या करा प्रेम क्षण प्रेम से निरीक्षण करो अरे आज तो जे बाल हथियार बाकी बाकी मेरे ताई तैयार होए के आई है लाओ मैं जाकर उद्धार कर दो प्रेम से कपड़े पहने ठाकुर जी के लिए पहने कपड़ा पहन के ठाकुर जी के पास चले जाओ देखो ठाकुर जी आज जी पहनो भयो आंखें तो उन्हीं के पास है देखने की आंखें रसीले हैं भैया रंगीले भी यही रसीले भी यही रसक्य भी यही यही जिनसे बड़ो एक्सपर्ट को ही कोई ना है इनसे बड़ो कोई एक्सपर्ट हो सके राधा रानी का जो स्वयं श्रृंगार करते हैं निकुंज लीला में तो सबसे बड़े ब्यूटिशियन निकुंज उनका ब्यूटी पार्लर कस्टमर राधा रानी आओ प्रिया जो तुम्हें अल्ता लगाऊं तुम्हें मेहदी लगाऊं तुम्हें आभूषण धारण कराऊं तुम्हारी वेणी को गूथ तुम्हें तो कड़दनी लगाऊ तुम्हारे तो नकुर पहनाऊ अरे जे मैचिंग ना है जे वालो आज तुम्हारा कड़ार लगेगा ठाकुर जी ही तो करे श्रृंगार अपनी महावाणी में भी पद है ना श्रृंगार को एक ठाकुर जी का ठाकुर जी श्रृंगार कर रहे है। हमारे हैं हमारे यहां तो श्रृंगार आरती सखी सखी कर रहे हैं फिर ठाकुर जी को श्रृंगार सखिया मिला के करें राधा रानी में कमी बेसी हो जाए तो फिर हम करें ही के। तो प्रेम लीला में नित्य लीला में निव्रत निकुंज की लीला के अंदर ठाकुर जी श्री राधा रानी का श्रृंगार कर रहे हैं तो उनसे बड़ा एक्सपर्ट कोई हो सकता है जो ब्रजेश्वरी का प्राणेश्वरी का रासरासेश्वरी का अनंत कोटि विष्णुलोक नर्म पद्म पद्मे हिमाद्र पुलोमजा पुलोम वरप्रदे कोटि कोटि महाराज विष्णुलोक में रहने वाली लक्ष्मिया इंद्र की पत्नियां सरस्वतीयां पार्वतिया ये सब जितनी खूबसूरत हैं ये तो राधा रानी के एक नख से निकली वही है तो सोचो राधा रानी कितनी खूबसूरत हैं, कितनी सुंदर हैं? उनको सुंदर कौन बनाता है भगवान श्री कृष्ण ऐसे भगवान श्री कृष्ण के तीन बार श्रृंगार बदलते हैं चार बार श्रृंगार बदलते हैं मैया अपने भाव से श्रृंगार करती है मैया सुबह अपने भाव से श्रृंगार करती है सखाओं के संग जाते हैं तो वेश बदल जाता है यही तो से तड़िदम्बरा गुंजा बतंस परिपक्ष लसन मुखाय वन्य सृजे कवल वेत्र विषाण वेड़ लक्ष्मश्री मृुपति पशुपांग जाया यही तो ब्रह्मा देख रहा है ना गोपाल को जिनके सखाओं के संग डोले हुए इनका वेश क्या है हाथ में चावल और दही का दोना है गुंजा की माला पहनी हुई है यही तो है ना इनका वेश वृंदावन पहुंचने को होते हैं तो वेश बदल जाता है को हाँ का ठाकुर जी तुमने तो कानन पे अब एक फूल लगा रखे हुए अंतिम जमालाम पूरे कपड़ा तुमने ऊपर से नीचे तक पीले ही पीले पहन पी रखे हैं तुम्हारी तरह तो बाबा और भगवान शंकर जब दर्शन कर रहे हैं कस्तूरी तिलकम ललाट बटले वक्षले कौस्तुम नासा वर मौतिकम करतले वेणुम करे कंकड़म वो देख रहे हैं कस्तूरी को तिलक लगव हे हाँ, चंदन पूरे शरीर पे लगा हुआ है नासाग्र का मोती है सबके अंतर है तीनों की स्तुतियों में अंतर है गोकुल की लीला का अलग भाव है उसका श्रृंगार अलग है सख्य लीला के अंदर जो श्रृंगार करके हैं, उसका श्रृंगार अलग है गोपियां जिस भाव का दर्शन कर रही हैं, उसका श्रृंगार अलग है ठाकुर जी जो भगत आ जाए वाक खट कपड़ा बदलने पड़े उनको ला भैया कपड़ा बदलो या ऐसा भाव मानो कि जिस भक्त के पास गए बोले अरे तूने कपड़ा सही ना पहन रखे ला हम कपड़ा पहना है भलिया पहना लो गुण मंजरी जी सुबह सुबह जैसे ही स्नान करा में हुड़मंजरी पट आन हलो मैं स्नान तो कराए दी हो बहुत अच्छी तरीका से फिर ठाकुर जी ये पकड़ो पकड़ के अंदर लेके गई बाहर पर्दा लगाए दी हो अब कोई ना देखे मैं अपने भाप से तैयार करूंगी श्री राधा रमन करते स्नान स्नान स्नान का कौन तैयार करा रहे हैं राधा रमन देव हम करा रहे हैं ना भैया है। गुणवंजरी जी करा रही है उनको ठाकुर है हमारी कहा माने को उनके ती तैयार होना चाहे और मंजरी जी राधा रानी के लिए उनको तैयार करवा रही है ये विशेष भाव है तो ठाकुर जी सबको कहा तैयार कराए परंतु प्रिया जी को जरूर तैयार कराता है तो गोपियां आके प्रहसितम प्रिय प्रेम हमारे प्रति आप प्रेम से आप हमारा निरीक्षण करते हो हमको देखते हो हमें बड़ा अच्छा लगता है प्रेमी हमारा हमें देख रहा है और किस लीला विहार करते हुए किसी निर्जन स्थान पर तुम आराम से गलवहिया डाल के हमसे मीठी मीठी बात करते हो ये हमें याद आ रहा है ध्यान मंगलम इन सब बातों का हम ध्यान कर रहे हैं हमारे जीवन में ये सब क्या क्या हुआ था ठाकुर जी का विशेष रूप से हंसना ठाकुर जी का प्रेम दृष्टि से निरीक्षण करना ठाकुर जी का अकेले में चुपचाप प्रेम भरी बातों को करना ये सब गोपियां ध्यान कर रही हैं और ध्यान करने के बाद कहती हैं रहसी संविदो या हृदि हृदय स्पर्शक स्पर्श कुहक नो मनहा मना छोपयती कि आप ध्यान मात्र से ही आप हमारा मंगल कर देते हो परम सुख को प्रदान करते हो परंतु हे कपटी हे कपट करने वाले तुम्हारी यह समस्त विलास जो हैं, लीलाएं जो हैं, ये हमारे स्मरण के पथ पर आकर हमारे चित्त को चुरा लेती हैं। हम शांति से जीना चाहती हैं। यमुना के तट पर पुलिन तट पर एक गोपी बैठ के आंख बंद करके हाथ लगाए के महाराज मुद्रा में बिल्कुल पद्मासन लेके बैठ गई नारद जी आए वाह नारद जी ने देखी अरे वाह गोपी ध्यान लगा रही है पहली गोपी मिली है जो ध्यान लगा रही है नृत्य कर रहे हैं आप सब ने कथा को सुना ही होगा गोपी बोली क्या हो ध्यान मैं तो ये कोशिश कर रही हूं कि जिस जो मुझे का, घर के काम नहीं करने दे रहा है मैं उसको अपने दिमाग से बाहर निकाल दू यहां हमारे दिमाग में ना आ रहे हो गोपी कोशिश कर रही है उसको बाहर निकालने की आपका तो स्मरण मात्र ही हमारे चित्तों को छोप पहुंचा देता है अब आगे की इस श्लोक की चर्चा हम कल करेंगे टू बी कंटिन्यूड डॉट डॉट डॉट जय जय श्री राधे राधारमण लाल की जय आनंद कंद भगवान की जय नंद के लाला की जय बीरज में रही जे रय जयकार नंदर लाला जायो हे This is my minor... name. आय शिव ब्रह्मासन का दिक आए शिव ब्रह्मासन का दिक आय शिव ब्रह्मासन का दिक आये सिद्ध मुनि सब देव सिधाए सिद्ध मुनि सब देव सिधाए धर ग्वालन को रूप रूपन मिल मंगल गायो है बीरज में है रे जयकारगढ़ लाला जायो है बीरज में चौरासी में भईया, ब्रज चौरासी को भईया, ब्रज चौरासी को सुम भैया भाई कहे धन्य यशुदा मैया सब कहे धन्य यशुदा मैया सब कहे धन यशुदा मैया भाई कहे धन शुदा मैया अस्सी साल की आयु में सुतव सो जायो है अस्सी साल की आयु में सुतवें सो जायो है अस्सी साल सब ही देने लगे बधाई सब ही देने लगे बधाई सब ही देने लगे बधाए सब ही देने लगे बधाई ऐसो अद्भुत सुत और नई नाच के गावे बधाई बाजे ढोल वो नाच नाच के गावे बधाई बाजे ढोल और था नाच नाच के गावे बधाई बाजे ढोल और था दे, दे हमको मुदिरी पायल री मायल और मोतियल की माल के तेरी वो तेरी तेरी गोद में आयो लाल बताई ते तेरी भैया तेरी गोद में लहंगा चूनर साड़े दे दे हमको अनधन चोना लहंगा चूनर साड़ी दे दे हमको ऐसे ना मानेंगे हम अन धन सोना सबका जू हमें है दे दे हमको अन धन सोना लहंगा चूनर साड़ी दे दे हमको अन धन सोना लहंगा चूनर सारे। आज कंजूसी सीते काम चले कंजूसी सीते काम चलेना आज जा घर में छोरा है वो हो।, हो, आज कंजूसी सी काम चलेना कंजूसी सी काम आज कंजूसी सी काम चलेना कंजूसी सीते ते, ते काम चलेना कंजूसी तो सीते काम चलेना कंजूसी सीते काम आज कंजूसी सीते काम चलेना तू तो दे तो या हो देरी मैया बधाई दे दे मैया हो तूने धन मोह है गोपाल बधाई दे देरी मैया तूने ने धन है गोपाल बधाई बाबा हर दे हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हर साए दे, -दे हम गोबेबा मिठाए नंद बाबा हर साए दे दे दे मेवा नंद बाबा हर साए माँ बलिदाऊ के संग खेलन पु बलिदाऊ के संग खेलन पु छोटे भैया आए के तेरे हो तेरी हो तेरी गोद में आयो लाल बदाई मेरी ने राधे सभी भक्तिजनों से निवेदन है कि 31 तारिको, 31 तारीख तारीख को को 6 बजे से 8 बजे तक सुंदर यहां भजन संकीर्तन का कार्यक्रम है सभी आनंद लेने के लिए कथा के बाद में भजन संध्या का आनंद लें जय राधे ही ओम महाचंद्रमा सौ जाक्षो सूर्योजा तह स्रोत्र्वायुस प्राण शुखा अग्निजा सजा आरति करत सहेली सरति करत सहेली श्या श्याम गुणक चमेरी सोहतर तो सर चमेली रन tamana helisi adpi ahara tamana helisi ha sandarati karat sageli nandara